कितने सौभाग्य की बात है महाभारत की कथा जहां होती है यासी ने महाभारत में लिखा है ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ वहां विराजमान होते हैं केवल भारत के नहीं ब्रह्मांड गोलक के सभी तीर्थ महाभारत की कथा जहाँ होती है वहां विराजमान होते हैं भूलोक के देवता सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ सूक्ष्म स्वरूप से आकर विराजमान हो जाते हैं लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग के भी ऋषि वहाँ विराजते हैं अतल वितल सुतल महातल वितातल पाताल के भी निवासी वहाँ दिव्य रूप दिव्य रूप से विराजमान होते हैं यक्ष गंधर्व किन्नर नाग चारण मुनि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि पितर्षि सब वहाँ आकर के विराजते हैं बड़ी भारी महिमा महाभारत की है सभी तीर्थ विराजमान होते हैं सभी धाम विराजमान होते हैं सभी पुरी विराजमान होती हैं। इतना तो पक्का है कि यह विद्यालय का परिसर एक महीने के लिए नित्य वृंदावन के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा क्योंकि वृंदावन से रास बिहारी भी पधारे हैं हमारे पूज्य श्रीराम शर्मा जी जो हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति हैं राष्ट्र के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में आपने ब्रज की प्राचीन राष्ट्र संस्कृति का प्रचार प्रसार किया आप राष्ट्रपति पुरस्कृत ही हैं ऐसे हम सबके परम आदरणीय स्वामी जी आज से लेकर एक मास पर्यंत रात लीला करेंगे रात का दर्शन भी हम लोगों को यही होगा भारतवर्ष के कोने कोने से संत महापुरुष आए हैं प्रेमी भक्त आए हैं और अभी तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों के आने का संकेत है संतों के आने का संकेत है इस एक मास में भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विरूतियों का दर्शन भी हम लोगों को इसी मंच पर हो जाएगा दस तारीख को हमारे ब्रज के नंद बाबा के रूप में जिन्हें लोग अनुभव करते हैं ऐसे ब्रज के महान प्रेमी अनुरागी सिद्ध संत श्री कार्य गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज भी पधारेंगे और तीन दिन यहाँ निवास करेंगे कथा श्रवण करेंगे पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी भी कृपा करके पधारेंगे और और अनेक महापुरुष सुखताल वाले ब्रह्मचारी जी महाराज भी पधारेंगे बहुत से महापुरुषों के आने का संकेत है हम सब उनका यहाँ मंच से दर्शन करेंगे हम सबका सौभाग्य है संत दर्शन भी हमें होगा और इस दिव्य ग्रंथ के श्रवण का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा हम भगवान कृष्ण कृष्णदयप व्यास जी के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे व्यास नारायण स्वयं हमारे हृदय में हमारे कंठ में हमारी वाणी में विराजमान हो जाएं और इस शरीर को माध्यम बनाकर इस विराट ग्रंथ को जैसे चाहे जिस रूप में चाहें वे उसका निरूपण करा ले हमारी सामर्थ्य नहीं है महाभारत ग्रंथ की महिमा इतने से ही हमें समझ लेनी चाहिए देवर्षि नारद जी का वाक्य है देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जिज्यासित सुपन्नम कृतवान् कृतवा भारत यृंत नारद जी कह रहे हैं हे व्यास जी जिस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए उस परम परम परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व का आप अवरोक्ष अनुभव कर चुके हैं उस ब्रह्म तत्व को अच्छी प्रकार से आप जान चुके हैं समझ चुके हैं प्राप्त कर चुके हैं आप शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं। आप प्रश्न उठा के इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं मेरे संबंध में ध्यान दें नारद जी कहते हैं कृतवान भारतम यस्व सर्वार्थ परिवृितम जिस महाभारत में सनातन धर्म का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा न की गई हो ऐसे महाभारत ग्रंथ को आपने प्रस्तुत किया है ये महाभारत ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि व्यास जी आप शब्द ब्रह्म पर दोनों में निष्णात हैं जिसने भगवत साक्षात्कार का प्राप्त नहीं किया होगा वह इस प्रकार का ग्रंथ नहीं लिख सकता महाराज जी महाभारत के महात्म एक श्लोक आया है ब्रह्मा जी ने अपनी ज्ञान विज्ञान रूपी तराजू पर एक पलड़े पर चारों वेदों को विराजमान किया छह अंगों के सहित। छंद पाद वेद से सत्त कल्पो से पट्य थे ज्योतिषाम चक्षु नरोत्रोत्र मुख्यते शिक्षा ध्यानम तुवेद मुखम व्याकरणम स्मृतम ये छह अंग है छ अंग जिने छ शास्त्र भी कहते हैं इन छह अंगों के सहित चारों वेदों को एक तराजू पर रखा और महाभारत को एक तराजू पर ब्रह्म जी ने रखा चारों वेद और छहों शास्त्र महाभारत की महिमा और गरिमा इन दोनों के आगे इनका पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया महाभारत का पलड़ा भारी हो गया महाभारत इसको क्यों कहते हैं लोगों में एक प्रसिद्धि हो गई जैसा कि पूज्य रवासा महाराज जी कह रहे थे कि जो घर में महाभारत रखता है उसके घर में महाभारत हो जाता है ऐसी एक प्रसिद्धि हो गई हमने भगवत कृपा से गुरु गोविंद की कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपान्त पारण किया है उसके खिलभाग हरिवंश के सहित और जैमिनी अश्वेध पर्व के सहित जो भी महाभारत वर्तमान समय में उपलब्ध है उस संपूर्ण ग्रंथ का भगवत कृपा से हमने पारायण किया लेकिन हमने यह कहीं बात के नहीं पढ़ा कि जो महाभारत की कथा कहता है महाभारत की कथा सुनता है अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ विराजमान होता है उसके यहाँ कलह हो जाता है महाराज महाभारत में लिखा है केवल महाभारत की पोथी जिस घर में विराजमान होती है उस घर में कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होता वहां रहने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं लिखा है उसकी हथेली पर विजय होती जिसके घर में महाभारत होती है महाभारत का एक श्लोक है नोट करने योग्य है यासी कह रहे हैं महत्वात् भारचारत मुच्यते निरुक्त मह्य यो वेद कहते महाभारत शब्द का अर्थ जो विद्वान जान लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है महाभारत शब्द में दो हैं महा और भारत महा माने महत्वात् इसकी जैसी महिमा है वैसी महिमा किसी की नहीं ये सर्वोपरि है इतना विराट ग्रंथ है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है अष्टादश पुराणों पुराणों की सारी कथाएं महाभारत में है जो भी ग्रंथ आप खोजेंगे महाभारत में मिल जाएगा और जो महाभारत में नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगा इससे श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र कोई नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई पूर्व मीमांसा शास्त्र शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई उत्तर मीमांसा शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई व्याकरण शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई छंद शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई निरुक्त शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई शिक्षा शास्त्र नहीं है इससे श्रेष्ठ कोई कल्प शास्त्र नहीं है सौम था ऐसा धर्म है जिसका वर्णन इसमें न हो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि इस कथा से गौ माता की महिमा और प्रतिष्ठित होगी हम निवेदन करना चाहते हैं हमें लगता है भगवान कृष्णद्वैपाय व्यासि महाराज ने इस कराल कलिकाल को देखकर कि की कराल कलिकाल आने वाला है गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा होने लग जाएगी जो धर्म का प्राण है उनकी उपेक्षा होगी तो गौ ब्राह्मण और संत इनकी महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही लगता है भगवान कृष्णद्वैपाइन व्यास महाराज ने पंचम वेद महाभारत प्रकट किया ब्राह्मणों की जैसी महिमा महाभारत में है संतों की जैसी महिमा महाभारत में है किसी ग्रंथ में नहीं गायों की जितनी महिमा महाभारत में है किसी ग्रंथ में नहीं अद्भुत ग्रंथ है अब एक कहावत है हाथ कंगन को आरती क्या आप स्वयं श्रवण करेंगे तब आप समझेंगे लोगों को लगता है एक महीने का समय बहुत अधिक है जैसे भागवत जी के लिए सात दिन का समय अपर्याप्त है फिर सप्ताह कथाएं होती हैं। जैसे भागवत की सप्ताह कथा की मर्यादा का निरूपण है ऐसे ही महाभारत ग्रंथ में महात्म में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को प्रत्येक चातुर्मास में महाभारत का पारायण करना चाहिए और महाभारत की कथा सुननी चाहिए हर भारतवासी को हर आस्तिक मनुष्य को प्रतिवर्ष महाभारत की कथा सुननी चाहिए और महाभारत का समय निश्चित है चार महीने में पारायण होना चाहिए और चार महीने में कथा होना चाहिए आठ आठ सावन भादों और आश्विन ये चार महीने हैं महाभारत की कथा के लिए प्रतिवर्ष निश्चित हैं इनमें महाभारत का पारायण होना चाहिए हम तो चार महीने नहीं हम तो एक ही महीने कहने जा रहे हैं और महाराज जी ने तो हमारी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर दिया क्योंकि अनेक लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी एक महीने की कथा आपने वृंदावन में क्यों नहीं की सारा ब्रज आनंद लेता कितनी भीड़ होती कितने लोग आते अभी ऋषिकेश में भी लोग कह रहे थे महाराज यही कही महीना भर की कथा सुखताल में तो महीना भर की कथा श्री हनुमत धाम में हो ही चुकी है यहां क्यों हो रही है हमसे लोग पूछते थे मूल में तो श्री ठाकुर जी की कृपा और श्री नख्मल जी के मन का भाव उसे ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं बाकी इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया इस लोहागर लोहारगल क्षेत्र में पांडव महाप्रस्थान के समय आए हैं और भीमसेन की गदा यही गली है यासी ने कहा है जिस तीर्थ में जाकर तुम्हारी यह गदा गल जाए समझरेना उस तीर्थ में पहुंचकर हम गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए ऐसा दिव्य तीर्थ लोहारगल तीर्थ है तो पांडव यहाँ तक आए यहाँ पांडवों ने विचरण किया पांडव यहाँ विराजे लगता इसीलिए महाभारत की कथा इस दास की पहली कथा महाभारत की यहाँ हो रही है आगे भगवान जाने कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी बाकी प्रथम कथा का सौभाग्य लोहारगल क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है और एक विशेष बात है एक महीने की लाइव कथा का सौभाग्य भी राजस्थान सीकर जनपद के इस विद्यालय को प्राप्त हो रहा है श्री महाभारत कथा सत्यंग समिति को प्राप्त हो रहा है लाइव के इतिहास में ये पहला अवसर है जो एक महीने का लाइव प्रसारण सीधा प्रसारण हो रहा है पूरे विश्व के आस्तिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं हमारी अभ्यर्थना है अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के आयोजन सहज संभव नहीं है भगवान की विशेष कृपा हो तभी संभव है महाराज जी इस कथा के पूर्व ही वातावरण दिव्य हो गया भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बालाजी का बनकर तैयार है श्री सीताराम जी लखनलाल जी हनुमान जी गौरी शंकर भगवान हमारे वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम विराज रहे हैं गायत्री पुरुष महायज्ञ हो रहा है और विप्र बालक उनका समय से यज्ञोपवित हुआ है वे त्रिकाल संध्या कर रहे हैं गायत्री जप कर रहे हैं ऐसा लगता है मानो महाभारत कथा के पूर्व ही यहाँ ऋषि युग आ गया हो ऋषि प्रकट हो गया हो ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ की दिखाई पड़ रही है तो ये महत्वपूर्ण है और भारतवाच इससे अधिक वजन इससे अधिक गरिमा इससे अधिक महिमा अन्य किसी ग्रंथ की न होने के कारण महाभारत मुख्य थे इसको महाभारत कहा गया इस महाभारत के अर्थ को जो समझता है महाभारत के शब्दार्थ को जो समझता है व्यासि कहते हैं सर्व पाप ही प्रमुख वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है महाभारत कथा की प्रेरणा हमें परम पूज्य विद्वद्वरेण्य गोभक्त राष्ट्रभक्त और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो लगे हुए हैं वे विद्यालयों की स्थापना पूरे देश में जो कर रहे हैं ऐसे हमारे श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी जो भारत मंदिर माता के पट्टाभिषिक अधिकारी भी हैं वे महाभारत की कई कथाएं कह चुके हैं उन्होंने दास को कृपा करके महाभारत कथा के सीढ़ी प्रदान किए हमको भी कुछ श्रवण का सौभाग्य मिला मन में हमें प्रेरणा हुई कि पाठ भी करना चाहिए और कथा भी करना चाहिए हम अपने प्रेरक के रूप में उनके चरणों में सागर वंदन करते हैं एवं इतने बड़े ग्रंथ की कोई मर्यादा होनी चाहिए यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ को आद्योपांत गुरुमुख सुना जाए उसमें तो कई वर्ष लगेंगे लेकिन इसी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को श्रुति पंचमी को जो हमारे पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की तिरुभाव स्थिति है उस स्थिति पर पूज्य श्री रमन रीति महाराज जी विशेष इसी कार्य के लिए पधारे थे, क्योंकि इस प्रकार का मुहूर्त बहुत समय के बाद आया था और उन्होंने ग्रंथ का विधिवत पूजन करके कुछ श्लोकों का हमें उच्चारण भी करा दिया तो मन में एक ये भाव था की भाई इतने बड़े ग्रंथ को कहने जा रहे हैं तो कम से कम दस पांच श्लोक किसी गुरु कल्प महापुरुष से श्रवण कर लें तो जिससे एक ग्रंथ की मर्यादा रह जाए तो उन्होंने अत्यंत पूर्वक हमें महाभारत का कुछ मूल पारें कृपा करके समझाया है उच्चारण कराया है वे इस ग्रंथ के गुरु स्वरूप में हैं उनके पावन चरणों में भी हम सादर वंदन करते हैं युगल महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और ग्रंथ का आरंभ करते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चीव नरोम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरे मुदीर भगवान नर नारायण को प्रणाम करके भगवती बाग देवता सरस्वती को प्रणाम करके भगवान कृष्ण कृष्णद्वीपायन व्यासी को प्रणाम करके जय नाम वाले इस महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए इसकी कथा कहीं सुननी चाहिए देखिए जय शब्द का अर्थ महाभारत है जय माने महाभारत इसका मतलब है कि जीव बारंबार षड विकारों से पराजित हो रहा है अविद्या माया से पराजित हो रहा है ये कैसे विजयी हो इसको जय कैसे प्राप्त हो सब बोले जय नाम वाले महाभारत का श्रवण करने से इस जीव को अविद्या विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है ये भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और महाभारत आकर ग्रंथ है अष्टादशो पुराणों पुराण तो महाभारत में ही विराजमान है इसलिए सभी पुराणों को जय कहा जाता है इसलिए हर पुराण का मंगलाचरण है तत् नारायणम नमस्कृत चंदरम सेव नरोत्तम देवीम सरस्वती व्यासम तत् जय जय का उच्चारण करना चाहिए इस मूल ग्रंथ में द्वादशाक्षर महामंत्र का प्रथम उच्चारण किया गया है ब्रह्मा जी के अनुग्रह से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है इसलिए ओम नमः पिता कहकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया गया है मंगलाचरण में प्रजापतियों को प्रणाम किया गया है और जिन भगवान व्यास की कृपा से यह ग्रंथ रत्न हमें कहने सुनने का अवसर मिल रहा है उन भगवान व्यासी को प्रणाम किया गया है एवं एक बड़ी विशिष्ट बात है श्री गणेश भगवान इसके लेखक हैं महाभारत के महा भारत ग्रंथ के प्रणेता व्यासी हैं लेकिन इतने बड़े ग्रंथ को लिपिबद्ध करने वाले लेखनी में आबद्ध करने वाले श्री गणेश जी हैं इसलिए ओम नमः सर्व विनायक के दिया भगवान गणेश के गणेश को और उनके समस्त स्वरूपों को नमस्कार है भगवान विघ्न विनायक गणेश कृपा करें जो ताप पूर्वक यह एक महीने का पवित्र सत्र संपन्न हो गया जी के प्रधान शिष्य श्री लोमहर्षण सूतजी महाराज हैं सूत जी की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं श्रौत यज्ञ में अग्नि के कुंड के यज्ञ कुंड के एक विशिष्ट भाग को सूती कहा गया है और उस सूती से उत्पन्न होने के कारण इनको सूत कहा गया ऋषि यज्ञ कर रहे थे स्रोत यज्ञ में पुरोडास का बपन किया जाता है बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का बपन किया गया और उससे अग्नि के कुंड से ही एक अयोनिज बालक उत्पन्न हो गया सूती से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सूत हुआ ये ऐसी कथा सुनाते थे कि सभी प्रेमियों के शरीर में रोमांच हो जाता सब प्रेम सिंधु में डूब जाते इसलिए इनका नाम लोम हुआ लोम माने रोम हर्षण माने खिला देने वाले इनके पुत्र जो उग्रस्त्री हैं, उन्होंने श्री महाभारत का प्रवचन किया है भागवत का प्रवचन भी उग्रस्तवाद सूची ने ही किया है तो ये सूच जी अग्नि के कुंड से प्रकट होने के कारण अयोनिज हैं और वेद में लिखा है अग्निर्वयी ब्राह्मण अग्नि निश्चित ब्राह्मण है ब्राह्मणों से मुखम आसित और मुखात अग्नि अजायत ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए मुख से ही अग्नि प्रकट हुआ एकावता सूत जी ब्राह्मणे नहीं है वे ब्राह्मण हैं। उनमें जो विलोमत्व है वह प्राकृत विलोमत्व नहीं है मंत्रकृत विलोमत्व है विधिकृत विलोमत्व है इंद्र संबंधी हवि बृहस्पति के क्षेत्र में दी गई बस यह बिलोमत तो उनमें है बाकी दूसरा बिलोमत तो नहीं है इसलिए यह बात कहना कि सूत जी ब्राह्मणेतर होकर के भी उन्होंने व्यास पीठ पर बैठकर इतिहास पुराण का वाचन किया अतएव किसी को भी करना चाहिए यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुरूप नहीं यदि वे ब्राह्मण न होते तो दाऊ जी को ब्रह्महत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ता महा भागवत में इसका प्रमाण है महाभारत में भी इसका प्रमाण है तो ये सूत जी का परिचय है और उनके पुत्र हैं उग्र स्रवा सूत जी महाराज उनकी उपाधि सूत है वे जाति से सूत नहीं हैं, उनकी उपाधि सूत है वे पौराणिक हैं, भगवान बलभद्र ने श्री दाऊ दादा ने मस्तक पर हाथ रखकर इन्हें आशीर्वाद दिया है अपने पिता के समान यह भी सबको कथा सुनाने में समर्थ होंगे नैमिशारण्य में श्री लोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा सूत्री भी विराजमान है अब ध्यान दें वैयाकरण लोग ध्यान दें यहां लिखा है सऊसी ही क्या लिखा है लोम हर्षण पुत्र उग्र प्रवाह सऊती ही पौराणिको नैनिषारण्य सौनुकस्त कुलपतेर द्वादश वार्षिक लिखा है तो अब देखो यदि सूत शब्द जाति वाचक होता तो सऊती ही बनता नहीं सूत यह नाम है क्योंकि अग्नि के सूत भाग से प्रकट होने से उस बालक का नाम सूत रखा गया और उसत के पुत्र होने से इनको सूती कहा गया आता इन से अत प्रत्यय होकर के आद्य की वृद्धि होकर के सऊती शब्द बनता है माने सूतस्य अपत्यम कुमान सऊती है इसलिए सूत जाति नहीं है सूत नाम है वे नैम में विराजमान हैं। नैम शारण्य के संबंध में वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि गौरमुख नाम के ऋषि किसी काल में इस नैमी के क्षेत्र में तप करते थे उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए एक भयंकर दानव उपस्थित हुआ और उन्होंने भगवान को पुकारा तो पुकारते ही पलक झपकते ही निमिष माने पलक गिराने का समय पलक गिराने में जितना समय लगता उतने समय में ही भगवान चतुज रूप में प्रकट हो गए और उस दानव का सेना के साथ से संहार कर दिया और करके भगवान ने कहा मैंने अपने भक्तों की ऋषियों की संतों की उनकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा एक निमिष में की है इसलिए इस तीर्थ का नाम नैमिष होगा हो विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा एक कथा दूसरी कथा नैमिषारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र मनोमय चक्र उसकी नेमी होकर यहाँ पाताल में प्रविष्ट हुई इसलिए भी इसका नाम एवं कृत्वा ततो देवो कृपा तेविंग तमिषीद निहित दानव बलम अरण्यत स्वैतन नैमीण्य संगीतम इसलिए इसका नाम नैमिशारण्य होगा यहाँ बारह वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के सौन का दिशी विराजमान हैं श्री सौनभ जी ने सूत जी को सादर वंदन किया और वंदन करके कहा कि भगवान आप पौराणिक हैं भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी के साथ साथ शिष्य हैं आप महान सामर्थ्य संपन्न हैं इसलिए आप कृपा करके सुंदर सुंदर कथाएं सुनावें क्योंकि वैष्णव कौन है वैष्णवता क्या है अव्यर्थ कालत्व वैष्णवत्व वैष्णवत्व तो क्या है संत किसको कहते हैं रसिक किसको कहते हैं भक्त किसको कहते हैं वैष्णव किसको कहते हैं जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए उसको वैष्णव कर निरंतर नाम रूप लीला की उपासना में जो लगा रहे निरंतर युगल का चिंतन जिसे बना रहे गौ सेवा संत सेवा अतिथि सत्कार आदि जो पवित्र साधन है उनमें जो निरंतर लगा रहे जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए उसे वैष्णव कहा जाता है उसे भक्त कहा जाता है उसे संत कहा जाता है तो सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है कि भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं और इतना समय आपने कहा बिताया भगवान आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए श्री उग्र सराज सूची जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों मैं इसमें समय जी के यज्ञ से आ रहा हूँ जन्मेजय जय के सर्प यज्ञ की समाप्ति पर भगवान कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यासी महाराज पधारे और उन्होंने अपने शिष्य महर्षि वैशंपायन को आज्ञा दी हे वैशम्पायन तुम आद्योपात मेरे द्वारा रचित महान तम ग्रंथ महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाओ इन ऋषियों को सुनाओ तो मैं आज जो पांच महाभारत की कथा श्री बैशम्पायन महर्षि के सन्मुख अपने दादा गुरु श्री व्यास के चरणों में बैठकर श्रवण करके आ रहा हूँ और उसी महाभारत के ज्ञान में मैं इतना आनंदित हूँ इतना झूमता हुआ आ रहा हूँ उसे ही सुनकर आ रहा हूँ मैंने बहुत से तीर्थों धामों की यात्रा की और सब जगह यात्रा करता हुआ सीमंत पंचक कुरुक्षेत्र में गया जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था और वहाँ मुझे यह महाभारत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया आप सब लोग त्रिकाल स्नान त्रिकाल संध्या जप अग्निहोत्र आदि करते करते अत्यंत पवित्र हो चुके हैं आपका भीतर और बाहर दोनों अत्यंत पवित्र है इसलिए मैं आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा देखो यही है सुनने का फल सुन के आए तो सुनाया इसका मतलब क्या है कि हम जितना सुने उतना दूसरों को सुना तो दे कम से कम तीन तरह के लोग होते स्वामी जी एक कारीगर था गुणी व्यक्ति था उसने 100 सौ सो ग्राम सोने की तीन मूर्तियां बनवाई तीन पुत्तलिकाएं बनवाई जिनकी आकृति प्रकृति भजन नक्काशी कारीगरी सब एक जैसी थी और महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में प्रस्तुत की बोले महाराज हमारी कला का कोई गुणी मूल्य आके मैं चाहता हूं मैंने जो श्रम किया है मेरे गुण का कोई मूल्यांकन करे गुणी पैसा नहीं चाहता है वो यही चाहता है कि हमारे गुण का कोई मूल्यांकन तो करे कम से कम पैतृष इसको ने की इसके गुण में विशेषता क्या बोले क्या मूल्यांकन चाहते बोले हमारी इन तीन पुतलियों का वजन एक जैसा है नक्काशी कारीगरी एक जैसी है लेकिन इनकी कीमत एक जैसी नहीं है कारण क्या है ये मूल्यांकन करके बताओ बड़े बड़े सुनार आए बड़े बड़े जौहरी आए मूर्ति को बार बार तराजू पे तोला गया ऊपर नीचे चारों ओर से देखा गया कहीं बाल के बराबर भी अंतर नहीं बोले जब वजन एक जैसा है आकृति एक जैसी है कारीगरी एक जैसी है नक्काशी एक जैसी है तो सब तीनों मूर्तियां सोने की ही हैं, तो तीनों की कीमत एक होना चाहिए बोले महाराज मेरी कला का मूल्यांकन आपके दरबार में कोई नहीं कर पाया मैं निराश होकर जा रहा हूं विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा कालिदास जी ने कहा हम मूल्यांकन करेंगे लाओ हमारे पास उन्होंने मूर्तियां बहुत बारीकी से देखी तो उन्होंने एक विशेषता देखी इन मूर्तियों के कान में छेद है बोले तो यही कोई कारीगरी है तो पतला सोने का तार मंगाया और एक मूर्ति के कान में इधर डाला और वो इधर से निकल गया बोले तो इस मूर्ति की कीमत दो कौड़ी है सौ ग्राम सोने की मूर्ति कितनी मेहनत से बनाई गई दाम कितनी दो कौड़ी ये दो कौड़ी की है मूर्ति एक दूसरी मूर्ति उसके कान में भी छेद उसमें तार डाला तो इधर इधर तो छेद था इधर वाला बंद था इधर से नहीं निकला मुंह में एक पतला छेद था वो मूर्ति ऐसी बनाई थी कारीगर ने कि यहां से तार डाला तो मुंह से निकल गया बोले इस मूर्ति की कीमत एक हजार स्वर्ण मुद्रा और एक मूर्ति है एक हजार मुद्रा उनकी कीमत है कोई सामान्य पुरुष नहीं वे विशिष्ट पुरुष हैं। किंतु जो संपूर्ण उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं फिर अपनी वाणी और अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश देते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी कीमत संसार में कोई नहीं लगा सकता ये तो भगवान के भेजे हुए धरती पर आते हैं जीवों के कल्याण के लिए आते हैं ये तीन प्रकार की बातें हैं तो उग्रवाद सूत जी महाराज जो जो तीसरे हैं ना जो सुन कर धारण कर लेते हैं व्यवहार में उतार लेते हैं और फिर जिज्ञासुओं के सामने प्रवचन करते हैं ये उसकोटि के महापुरुष हैं इसलिए उन्होंने कहा कि हमने संपूर्ण कथा सुनी है और आप लोगों जैसा कोई अधिकारी हमको मिलेगा नहीं इसलिए हम आपको महाभारत की कथा सुनाएंगे भारत से इतिहास पुण्याम ग्रंथार्थ संयुताम संस्कारगताोपृिता जन्म जयसे वैशंपायन उतवा यहाविस्या सत्रे दई पाना वेद संयुक्ता व्यासदुतक सहिता श्रोतुम्छा पुण्या पाप भयापहा हे भगवान हे सूत जी महाराज हम सब ऋषियों को महाभारत की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है क्योंकि संपूर्ण चारों वेद इसमें समाये हुए हैं संपूर्ण पाप और भय का यह नाश करने वाली है जैसे वैशंपायन महर्षि ने व्यासी की आज्ञा से जन्मेजय को जन्मेदय जी को सुनाकर कृतार्थ किया ऐसे ही आप भी भगवान व्यास के कृपा भाजन शिष्य हैं प्रशिष्य हैं आप ही हमारे ऊपर अनुग्रह करें और संपूर्ण महाभारत का श्रवण हमें कराएं उग्र जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मंगल मंगलम विष्णुहु वरेण्यम अनगम शुचि नमस्कृत्य ऋषि केशम चराचर गुरूम हरिम मंगल भवन अमंगल हरि मंगल विग्रह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 व्यास जी ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए प्रकट किया बहुत ध्यान दें जब तक महाभारत ग्रंथ इस धरती पर विराजमान है तब तक, तक सनातन धर्म के स्वरूप का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है जब तक महाभारत है इसलिए महाराज जी महाभारत की कथाएं होनी चाहिए क्योंकि आज सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का बोध प्रायः लोगों को नहीं है और न होने के कारण ही समाज विघटन की ओर जा रहा है बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है लोगों के चित्र में वर्णाश्रम के प्रति श्रद्धा कम होती चली जा रही है गौ ब्राह्मण के प्रति उनका आदर भाव कम होता चला जा रहा है माता पिता का भी संस्कार होने लग गया है बड़ों का भी अपमान होने लग गया है स्त्रिया उनकी पवित्रता निरंतर नष्ट होती चली जा रही है और इस सब को ठीक किया जा सकता है महाभारत ग्रंथ के माध्यम से भगवान व्यासाश्रम में विराजमान हैं सरस्वती नदी के तट पर कृष्ण कृष्णद्वीपान व्यास महाराज विराजमान हैं उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया स्नान करके वे कुशासन पर विराजमान हो गए और तप में संलग्न हो गये सब करते करते उनका अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो गया और उनके अंतकरण में वह ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ माया तत्व तो भी प्रकट हुआ जीव तत्व तो भी प्रकट हुआ और प्रथक प्रथक सारे तत्व तो उनके भीतर प्रकट हुए पिंड और ब्रह्मांड के सारे भेद सारे रहस्य उनकी समझ में आ गए उन प्रजापालक भगवान ब्रह्मा से ही रुद्र मनु प्रजापति प्रचेताओं के पुत्र दक्ष दक्ष के सात पुत्र और 21 प्रजापति 14 मनु आदि सब उन्हीं से प्रकट हुए ये सारी सृष्टि श्री ब्रह्मा जी से हुई ब्रह्मा जी ने तप करके सृष्टि का विस्तार किया उन उस सृष्टि के सम्यक स्वरूप को भी कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ है इसको भी भगवान व्यास ने समाधि में साक्षात्कार किया और समाधि में साक्षात्कार करके संपूर्ण वेद इतिहास और संपूर्ण सृष्टि की परंपरा, उत्पत्ति प्रलय आदि के रहस्यों को अपनी समाधि में साक्षात्कार करके ने संकल्प किया कि एक ग्रंथ ऐसा प्रकट किया जाए जिस ग्रंथ में सांगोपांग सनातन धर्म का स्वरूप आ जाए एक ग्रंथ में ही सब कुछ आ जाए ऐसा ग्रंथ प्रकट करना चाहिए और ऐसा संकल्प करके उन्होंने महाभारत ग्रंथ को अपने हृदय में साक्षात्कार किया और साक्षात्कार साक्षात् प्रकट किया ऐसे वैसे किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ नहीं है तपसा ब्रह्मचर्य वेदम सनातनम इतिहास मिमम चक्रे पुण्यम सत्यवती सुत बहुत दीर्घ काल की लंबी तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदों का व्याख्यान करके इस वेदों के सार सर्वस्व भूत महाभाष्य भूत इस महाभारत ग्रंथ को सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने प्रकट किया पराशरात्मा जो विद्वान ब्रह्म ऋषि शंसित व्रता सदाख्यान वरष संतोषकृद्वैन प्रभु पराशर नंदन महर्षि भगवान व्यास ने जिनका अत्यंत पवित्र चरित्र है उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के बाद विचार किया कि मैं इसका अध्ययन शिष्यों को कैसे कराऊं इसका प्रचार प्रसार कैसे हो ये चिंता उनको होने लगी देखो भाई उत्तराधिकारी की चिंता सड़क होती है ग्राहकों को भी होती है यद्यपि उनकी संतान होती है संतान होने के बाद भी यदि उनकी संतान योग्य नहीं होती है तो उन्हें पीड़ा होती कि अरे ठीक है बल्दियत के कानून के अनुसार हमारी संपत्ति तो ऐसे मिल जाएगी लेकिन जो समाज में हमने सेवा की जो हमने समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना की वो इस मेरे पुत्र के द्वारा संभव नहीं है ये तो रहे सहे को भी कब तक रहने देगा पता नहीं कब चौपट कर देगा पता नहीं उन्हें पीड़ा होती है और भले ही उनका पुत्र निर्धन हो किंतु योग्य है सदाचारी है विद्वान है तो गृहस्थ पुरुष बड़ा प्रसन्न होता कि चलो पुत्र को पुत्र तो का धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय ये हमारा सच्चा उत्तराधिकारी होगा हम जो कुछ इसे देंगे इसको हजार गुना बढ़ाएगा इसके नाम से हमारे नाम को जाना जाएगा प्रसन्न होता है गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थों का उत्तराधिकार वह केवल भौतिक संपत्ति का होता है लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं विरक्त होते हैं संत होते हैं आचार्य होते हैं उनका उत्तराधिकार भौतिक संपत्ति का नहीं होता उनका उत्तराधिकार उनके ज्ञान विज्ञान का होता उनकी आध्यात्मिक संपत्ति का होता है उनकी प्रेम रूपी संपत्ति का उत्तराधिकार होता है और ये उत्तराधिकार सबको नहीं मिलता ध्यान देकर सुने रुपया पैसा इनका पत्थर तो बहुत लोगों को मिल जाता है लेकिन सच्चा गुरुजनों का जो ज्ञान वैराग्य भक्ति है वो जिसे प्राप्त हो गए वही सच्चा उत्तराधिकारी हमें बहुत प्रसन्नता होती है ये जो नासिक का कुंभ गया है इस कुम्भ से पहला जो कुंभ था माने करीब करीब बीस बाईस वर्ष हो रहे होंगे पूज्य श्री खागोक वाले महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव अनंतश्री संपन्न पहाड़ी बाबा सरकार श्री देवदास जी महाराज जिनसे दास ने विरक्त वेश प्राप्त किया विरक्त दीक्षा प्राप्त की वो हमारे पूज्य महाराज जी नासिक कुंभ पधारे ये हमारा अब जो आएगा वो तीसरा नासिक कुंभ होगा दो इस कुम्भ के पहले कुंभ की बात है महाराज नौ दिन तक डाकोर खालसे में सत्ता में केवल जल पर ही रहे ढाई बजे आवाज लगा देते हम एक बार स्नान करके ढाई बजे उठ जाते रात को और एक बजे स्नान कर ढाई बजे स्नान करके महाराज जी का कमंडल लेके हम गोदावरी चले जाते वहां स्नान करते समझा करते जब करते फिर महाराज जी के लिए जल ले करके आते उसी से महाराज जी स्नान भी करते बड़ा कमंडल था पांच किलो पानी आ जाता था एक कुमा का इतना बड़ा कमंडल था उसी से उनका सप्ताम चल जा रहा एक दिन की बात है वो तो रात की भर बैठते ही थे ध्यान में डेढ़ बजे रात को उन्होंने सीताराम बोल दिया जय सीताराम श्री सीताराम तुरंत तो हम उठ करके बैठ गए आवाज लगते उठ के बैठते थे आवाज लगी तुरंत उठ हम बैठ गए बोले मैंने एक संकल्प कर लिया है उसको सुनाने के लिए तुमको जगा दिया सावधान होकर सुनो जो आगे बोले मेरे पास दो चीजें हैं एक ब्रह्म विद्या है अध्यात्म विद्या है वो भी मेरे पास है मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है कि जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा जाता साधु बना जाता वो हमें मिल चुका है महाराज जी ने कहा एक तो हमारी ब्रह्म विद्या है संगीत की थोड़ी सी विद्या रामदासी घराने की कुछ गते वो हमने तुम्हें बता ही दी अध्यात्म विद्या देने का मैंने तुम्हें संकल्प कर लिया मेरी आध्यात्मिक ज्ञान के तुम उत्तराधिकारी हो गये और मेरे स्थान के भी उत्तराधिकारी हो गए मैंने अपना परिपूर्ण उत्तराधिकारी तुम्हें आज स्वीकार कर लिया है फिर बोले सो जाओ फिर समय से जगना सो गए अब क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मिला ये तो श्री गुरुदेव भगवान जाने ज्यादा हम नहीं कह सकते लेकिन इस घटना का बहुत समय के बाद आज हमें स्मरण हुआ है डेढ़ बजे रात को महाराज जगा करके बोले अब बोले अब हो गया तो, अब सो तो जाओ। सो तो गए। बहुत प्रसन्नता होती है भगवान की कितनी कृपा श्री गुरुदेव भक्तमाली जी की कैसी कृपा कैसे कैसे महापुरुषों का दर्शन और उनकी सनिधि का लाभ मिला आजकल तो शायद वैसे आज्ञा का पालन कम लोगों के द्वारा संभव हो पाएगा भगवान की बड़ी कृपा थी उनके चरणों में जैसे रहे बाल बालभोग तो होता ही नहीं था दारू भी होती नहीं थी क्यों महाराज तो जल के रहते थे हमसे पंगत के लिए बोलते राजे दास हाँ महाराज यहां तपोवन है भरपेट मत खाना दो रोटी खाना भूख खूब लगती लेकिन दो ही रोटी खा के हम वहां से चले आए इसलिए नींद कम आती थी कम भोजन करने से नींद कम आती बहुत अच्छा समय बीता तो यहाँ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि व्यास व्यासी चिंतित तो हो गए मैंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान किया वेदार्थ का उपलंघन किया इतने विराट ग्रंथ को लिखा अब इसको पढ़ाने कैसे हमारे अंतकरण में तो वह स्थित है ग्रंथ हमारी बुद्धि में तो स्थित है लेकिन इतने विशाल ग्रंथ को पहले लिपिबद्ध करना होगा लिखना होगा ग्रंथ के आकार के रूप में प्रकट करना होगा और प्रकट करके फिर किसी शिष्य को पढ़ाना होगा तो ये कार्य दुरूह कार्य है कैसे हो हम किसे अपने ज्ञान विज्ञान का उत्तराधिकारी बनावे ये चिंता कर ही रहे थे तब तक, तक श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय बी ने ब्रह्मा जी के चरणों का प्रक्षारण किया अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और शास्त्रांग वंदन करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए उसमें ब्यासी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और उनके नेत्रों से प्रेम का जल बह रहा था और उनके मुख पर अगरों आरोप मुस्कान थी बड़े कृतज्ञता के भाव से ब्रह्म जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हे भगवान संपूर्ण प्राणियों के परम हित की कामना से संपूर्ण लोकों के परम हित की कामना से मैंने एक महाकाव्य की रचना की है उस महाकाव्य में वेदों का गूढ़तम रहस्यों का जो सार सर्वस्व है वो मैंने विराजमान किया है कहाँ तक कहें सांगोप निषदाम शैव वेदानाम विस्तृत क्रिया सांगो वेदों का तत्व हमने उसमें निरूपित किया है उस इतिहास महाभारत को वेदों का मंथन करके हमने प्राप्त किया है भूत भविष्य और वर्तमान काल इन तीनों का निरूपण इसमें किया गया है सौन सा ऐसा विषय है जिसका निरूपण इसमें न किया गया हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों का ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ इन चारों आश्रमों का पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनके परिमाण ऋग्वेद यजुर्वेद कामवेद अथर्वेद अध्यात्म शास्त्र इन सब का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और साथ में न्याय शास्त्र का भी किया है शिक्षा शास्त्र का भी वर्णन किया है महाराज जी चिकित्सा शास्त्र का भी वर्णन किया महाभारत में वैद्यक्रीय किस रोग का क्या इलाज है ये भी ब्यासी ने महाभारत में लिखा और दान शास्त्र और पाशुपत शास्त्र अंतर्यामी शास्त्र का भी वर्णन किया गया है देवता मनुष्य और पशु पक्षी भूत प्रेत आदि की योनियों में जीव को क्यों जाना पड़ता है इस कर्म विपाक प्रकरण का भी विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है लोक पावन तीर्थ देश नदियाँ पर्वत बन समुद्र इनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है महाराज इतने विराट ग्रंथ का कोई लेखक धरती पर उपलब्ध नहीं है आज तो लिखने पढ़ने में इतना लोग आलसी हो गए हैं वो कंप्यूटर क्या चला बीमारी उसी पर सब लोग लिख लेते हैं बटन दबाते हैं उस पर लिख जाता है लिख तो गया काम चल गया लेकिन हमारी जो लेखन क्षमता है वो समाप्त होगी क्या कहते उसको जिस पे हिसाब जोड़ लेते हैं छोटा सा एक छोटा हो यंत्र होता है उस पे हिसाब लो जो भी तो आप लोग समझ गए होंगे हम जानते हैं तो उस पर हिसाब जोड़ लेते हैं हिसाब तो लोग बढ़िया से जोड़ लेते हैं और धोखे से गलत बटन दब गया तो वो गलत हिसाब को भी सही समझ लेते हैं। अब किसी को पहाड़े याद नहीं गुणा गुणा भाग, भाग याद नहीं है क्यों सबका दिमाग उस यंत्र में हो गया जड़ हो गई बुद्धि आज लिखने की क्षमता का अभाव हो गया है पर उस काल में भी व्यासी को कोई उत्तम लेखक प्राप्त नहीं हो रहा था तो महाराज परम न लेखक कश्चित एतस्व भूमि वर्तते इस धरती पर महाभारत ग्रंथ का कोई लेखक हमको दिखाई नहीं पड़ता महाराज हमारी बड़ी चिंता है और फिर हम इसको इसका ज्ञान किसे प्रदान करें ब्रह्मा जी प्रसन्न भय और उन्होंने कहा कि हे याची बहुत तो ध्यान से सुने ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं बात सुनने योग्य है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस जगत में इस धरती पर जितने विशिष्ट ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं कोई अपनी तपस्या के कारण विशिष्ट हैं तो कोई योग के कारण विशिष्ट हैं तो कोई अपने ज्ञान विज्ञान के कारण विशिष्ट हैं मैं ऐसा समझता हूँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ऐसा समझता हूँ कि इस धरती पर अब तक जितने महात्मा हुए हैं और आगे भी जो महात्मा होंगे और वर्तमान में भी जो महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सब में त्रिकाल में होने वाले जो ऋषि मुनि महर्षि हैं उनमें मैं तुम्हें सबसे अधिक विशिष्ट समझता हूँ तुम्हारे जैसा ज्ञानी तुम्हारे जैसा विज्ञानी तुम्हारे जैसा महात्मा और कोई दूसरा नहीं है इसलिए महाराज जी लिखा है व्यासोचम जगत सर्वम सारा संसार व्यासी की जूठन है दुनिया का कोई दार्शनिक कोई विचार, कोई धर्म जो कुछ भी कहेगा धर्म और ईश्वर के संबंध में वह व्यासी की जूठन ही होगी क्योंकि व्यास जी ने वो बात पहले कह दी तुम बहुत उच्च कोटि के महात्मा हो मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी ब्रह्मवादिनी है सत्य भाषण करती है और तुमने जो काव्य रचना की है ये महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा यह महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध होगा और हे हम आपको इस महाकाव्य के लेखक का पता बताने आए हैं, आपकी समस्या का समाधान करने आए हैं काव्यस्य से लेखनाथा गणेश स्मरियताम हे महात्मन इस काव्य के लेखन के लिए विद्या और बुद्धि के रिष्टाध देवता भगवान गणेश का स्मरण करो कहकर के श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए और श्री व्यास जी ने हाथ में तिल यव और कुश लेकर के और पवित्र सरस्वती का जल और पुष्प लेकर के भगवान गणेश का चिंतन किया हम लोग भी गणेश जी का स्मरण कर लेने स्वराय वरदा सुरप्रििया लंबोदराय सकलायतायूषिताय गौरीय गणनाथ नमो नमस्ते व्यासह सत्यवती सु स्मृतमात्रो गणेशान भक्ति चिंतित पूरक तत्राजगाम विघ्नेशो वेद व्यासो यथस्थिता महाराज स्मरण करते ही श्री गणेश जी प्रकट हो गए श्री गणेश जी महाराज की जय गणेश का विधिवत पूजन किया अब पूजन करके व्यास जी ने अपने मनोभाव का निवेदन किया कि भगवान आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है आप कृपा करके महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए शिव भगवान मैं बोलता चला जाऊंगा क्योंकि मेरे अंतकरण में मेरी बुद्धि में पूरा ग्रंथ स्थित है मैं बोलता चला जाऊंगा और आप उसको अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करते चले जाइए इसको लिखते चले जाइए गणेश जी ने कहा कि हम लिखना स्वीकार कर तो रहे हैं लेकिन सर्त बिना सर्त नहीं लिखेंगे क्या शर्त है आपकी बोले हमारी शर्त यह है कि लिखने का एक रोज का एक समय पक्का कर लो निश्चित कि इतने बजे से इतने बजे तक लिखेंगे इतनी देर लिखेंगे और महाराज जहां हमारी लेखनी रुक जाएगी वहां से आगे हम नहीं लिखेंगे माने लगातार बोलते चले जाना सोचने का अवसर हम नहीं देंगे जहां मेरी लेखनी रुक जाएगी वहीं हम बंद कर देंगे महाराज महाभारत का लेखन अखंड हुआ है जिनोराज चला महाभारत का लेखन व्यास जी समाधि में स्थित होकर बोल रहे हैं और गणेश जी लगातार लिखते चले जा रहे हैं बीच में विराम नहीं हुआ भी तो व्यासि है नमो सुषे व्यास विशाल बुद्धे व्यास की विशाल बुद्धि हैं बोले गणेश जी महाराज हमें आपकी शर्त स्वीकार है किंतु हमारी भी एक प्रार्थना है व्यास हो गणेश जी का श्लोक बोलने स्त्रुतिक्राह विघ्नेश यदि मे लेखनी क्षण लिखितो नावतिष्ठे तो तदा श्याम लेखको यह हमारी कलम रुक गई तो भ्रम नहीं लिखेंगे हमारी कलम रुकना नहीं चाहिए लगातार बोलते चले जाना बीच में मत कहना कि हम थक गए अब फिर आगे बाद में बताएंगे इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है जैसी ने कहा महाराज हम लगातार बोलेंगे आप लगातार लिखना लेकिन हमारी भी एक प्रार्थना है क्या प्रार्थना है बोले व्यासो पिवाचतम देवम अबुद्वा माँ लिखक आप अर्थानुसंधान पूर्वक ही लिखना बिना सोचे समझे आप कुछ मत लिखना हम बोलते से, आप चाहे जो लिखते चले जाओ उसको नहीं हम जो बोलें उसके अर्थ का विचार करके तब लिखना अब देखो ऐसे कोई लिखता चला जाएगा तो वो जल्दी लिख लेगा और जो बोल रहा है उसको उसका विचार करके लिखेगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी फिर भी गणेश जी इतनी तीव्र गति से लिखते ब्यास बोल नहीं पाते तब तक लगातार लिखते चले जाते तब श्री ब्यास जी ने बीच बीच में ग्रांठ लगा दी महाभारत में उसको कहते कूट श्लोक ऐसे कूट छोड़ दिए ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनुगूढ़ कुतूहलास्म प्रतिज्ञाया प्रा मुनुद्वी पायन स्विधम कहते महाराज कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगा दिया उन्होंने ऐसे ऐसी गांठ लगा दी महाराज के गणेश जी को भी उनका अर्थ विचार करने के लिए एक क्षण के लिए अपनी कलम अपनी नाक पर रखकर हुए सोचते अरे क्या कह रहे ब्यास जी फिर तुरंत तो उनके अर्थ समझ में आता फिर वो लिखने लग जाते उनको सोचने के लिए मजबूर कर देते ये है ब्यास जी की विशाल बुद्धि आप लो कहें, लोग कहीं एक तो सुनाओ एक श्लोक सुना देते हैं केशवम पति तृष्ट द्रोणोहर्षमुपागत रुदंती कौरवा सर्वे था केशव केशव विद्यासी का पूछ है महाभारत युद्ध के समय की बात है अब देखो इस श्लोक का अर्थ निकालो तो क्या निकलेगा केशव केशव माने कृष्ण पतितम्मा ने युद्ध की भूमि श्री कृष्ण को धराशाई होता हुआ देखकर गिरा हुआ देखकर के द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए द्रोणों हर्षम उपागता और कौरव लोग रोने लगे कि हाय हाय केशव की ये दशा क्यों हुई अब बोलो ऐसा कभी हुआ या ऐसा कभी हो सकता है गणेश की सोच रहे क्या बोले व्यासी सूरत समझ में आया अरे ब्यासी ने कूच छोड़ दिया है यहाँ के जले शवम निर्जीव देहम पचतन दृष्टवा द्रोणों काका हर समागता प्राप्त है इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज खून की नदी जैसी बह गई उसमें एक मुर्दा जा रहा था बह करके के मने जले उस युद्ध के रुद्र रूप जल में रक्त रूप जल में मुर्दा बह रहा था और उस पर कौआ बैठा जा रहा था कुरेद कुरेद करके खा रहा था और कौरव माने होता सियार चार बिचारे किनारे खड़े खड़े पछता रहे थे कि इतनी जोर से बह रहा है मुर्दा किनारे पड़ा होता तो हम भी पेट भर लेते महाराज ऐसा विचित्र श्लोक लिखा अर्थ उसका ये है। और समझने में अर्थ कैसा लगता उनका पलटा अर्थ लगता है व्यासि ने कहा है कितने कूट महाभारत में लिखे हैं जान से सुने व्यासि ने खुद लिखा है स्वयं व्यासि कह रहे हैं अस्तऊ श्लोक सहस्त्राणी अष्टऊ श्लोक शता अहम वेदमी शुको वेदती संजय संजयो वानवा बेत्त। कहते इसमें आठ हजार आठ सौ श्लोक ऐसे हैं जो कूट हैं सवाल लाख में आठ लाख आठ हजार श्लोकों में इन सबका अर्थ में समझता हूं मेरे परम उत्तराधिकारी पुत्र और शिष्य आचार्य महामिंद्र सुखदेव समझते हैं संजय ने सुनाया जरूर है धतराष्ट्र को संजय भी हमारा शिष्य व्यासी कहते हैं लेकिन बोले वो सब नहीं समझता कुछ समझता है कुछ नहीं भी समझता है संजय हो वे वे तो ऐसे गंभीर अर्थ उन्होंने प्रकट कर दिए इसलिए महाभारत के कई अर्थ ऐसे है श्लोकों के कि जिनको पढ़कर के लोगों को अलग अलग प्रकार की बातें मन में आ जाती है महाभारत में ऐसा लिख दिया महाभारत में ऐसा लिख गया लेकिन उसका तात्पर्य अलग जाने वे पूे हैं सर्वज्ञ होती गणेश हो यण मास से विचारयन सर्वज्ञ गणेश जी को भी एक क्षण के लिए विचार करना पड़ता वो मजबूर हो जाते विचार करने पर ऐसे ऐसे श्लोक उन्होंने लिखे हैं कहते महाराज महाभारत पुराण महाभारत चंद्रमा के समान है और जिसमें श्रुतियों की जो चांदनी छिटकती रहती है और श्रुतियों की चांदनी जब छिटकती है तो जो महाभारत का अध्ययन करता है श्रवण करता है उसकी बुद्धि रूपी कमलनी सदा सर्वदा के लिए खिल जाती है इसलिए जब तक महाभारत नहीं सुनता तब तक बुद्धि कुंद बनी रहती है महाभारत सुनने पर बुद्धि की कली खिल जाती है बड़ा अद्भुत यह महाभारत ग्रंथ है इसका एक विशाल वृक्ष के रूप में भी वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने ये अक्षय अच्छा भारत वृक्ष है इसका वर्णन किया है महाभारत वृक्ष का वीर संग्रह है जड़ पौलम और आस्ती पर्व है संभव पर्व इसका विस्तार है और अरण्य पक्ष अरण्य पर्व जो है पक्षियों को रहने के लिए कोटर हैं। है अरण्य पर्व वृक्ष का ग्रंथ स्थल है विराट पर्व उद्योग पर्व इसका सारभाग है भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं शल्य पर्व इसकी सुगंध है स्त्री पर्व और ऐसी पर्व इसकी छाया है और शांति पर्व इसका महान थल है इसलिए केवल पूरा महाभारत न सुना जाए तो केवल शांति पर्व भी सुन लेने से विशेष लाभ हो जाता है वैसे तो संपूर्ण ही सुना चाहिए शांति पर्व इसका महान फल है अश्वेध पर्व इसका महान अमृतमय रस है और आश्रम वाषिक पर्व बैठने का स्थान है और मौसल पर्व इसकी शाखाओं का अंतिम भाग है और ज्ञान विज्ञान और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण इसका विजाति इसका सेवन करते हैं संसार में जितने भी विद्वान होंगे कवि होंगे व्यासी कहते हैं उन सबका प्रेरक ग्रंथ महाभारत ही होगा कहीं भी कोई लिखेगा उसकी प्रेरणा महाभारत से ही प्राप्त होगी कितना विलक्षण ग्रंथ व्यास ने लिखा है अब दूसरे वृक्ष के रूप में वर्णन कर रहे हैं बोले ये भारत एक वृक्ष है और अविनाशी परमात्मा ही इसके पत्र पुष्प हैं धर्म अर्थ धर्म और मोक्ष ही इसके फल हैं और यही ये दिव्य वृक्ष है कहते हैं कि भगवान व्यास जी के ही पुत्र के रूप में अंबिका अंबिकानंदन स्त्री ध्रतराज हुए और अंबालिका नंदन श्री पाण्डु हुए और दासी के गर्भ से एक और पुत्र का जन्म हुआ ये हुए श्री महात्मा जिदुर जी महाराज विदुजी महान संत हुए इन तीन पुत्रों को जन्म देकर के व्यासी अपने आश्रम पर चले गए और व्यासी ने महाभारत का प्रवचन किया और इस मनुष्यलोक में श्री जन्मे जय के यज्ञ में व्यासी ने अपने निकट बैठे बैसम पाइन को आज्ञा दी कि मेरी सन्निधि में तुम जन्मे को महाभारत की कथा सुनाओ जन्मे जय के यज्ञ में बैसम पाइन जी ने संपूर्ण महाभारत की कथा सुनाई पूज्य बक्सर वाले मामा जी एक कहावत कहते थे बाप पर पुत पिता पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा पिता के गुण पुत्र में आते हैं जन्मेदे जी किसके पुत्र हैं राजर्षि परीक्षित के पुत्र हैं श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी के पुत्र हैं तो जिनका पिता इतना बड़ा सत्संगी के सत्संग करते करते सुखदेव जी के मुखार से कथा सुनते सुनते देह का त्याग किया तो जब पिताजी ऐसे पिताजी ने तो सात दिन की महाभागवती ही सुनी और पुत्र ने तो चार महीने में संपूर्ण महाभारत सुना इसलिए जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री राजर्षि परीक्षित हुए उसी प्रकार से महान सत्संग प्रेमी श्री जन्मे जन्मे जी ने न सुना होता तो हम लोगों को यह पवित्र संवाद कैसे प्राप्त होता भागवत की कथा में हम लोग श्री परीक्षित जी महाराज की जय और महाभारत की कथा में श्री जन्मे जी महाराज की उनकी जयकार हम लोग बोलते हैं वो इस इसके आचार्य हैं श्रवण के आचार्य हैं प्रधान यजमान वही हैं इसमें विस्तार से कुरवंश का वर्णन है गांधारी की धर्मशीलता का वर्णन है बिदुरुजी के महान ज्ञान का वर्णन है कुंती के धैर्य का वर्णन है और महाराज जी एक विशेष बात लिखी है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है महाराज जी हम आपको क्या कहें महाभारत साक्षात भक्तमाल है क्योंकि सभी पुराणों में भगवत चरित्र प्रधान है आ इसमें भक्तों का चरित्र ही प्रधान है भक्त कौन पांड़। तो है पांडव तो पांडवों का चरित्र ही महाभारत में प्रधान है इसलिए भक्त महात्म्य का पोषक ग्रंथ है महाभारत हम समझते हैं कि व्यास्त भक्तमाल ग्रंथ है महाभारत इसलिए भक्तमाल को कोई सामान्य ग्रंथ मत समझना हाँ भक्त चरित्रों का वर्णन किया गया है यह एक लाख श्लोकों का यह दिव्य ग्रंथ है आद्य महाभारत इसको समझना चाहिए इसमें 24 हजार श्लोकों की प्रथक भारत संगीता भी बनाई जिसको भारत संगीता कहते हैं इसका भी वर्णन है और महाराज जी मूल ग्रंथ जो व्यास जी ने बनाया था महाभारत का 60 लाख श्लोक बनाई जाते है कितने साठ लाख श्लोकों का ग्रंथ बनाया इन 60 लाख श्लोकों में 30 लाख श्लोकों का बंटवारा तो देवलोक में हो गया 30 लाख श्लोकों वाला महाभारत स्वर्गादी लोकों में सुना जाता है वहां कथा होती है और 15 लाख श्लोकों वाला महाभारत उसका पितृलोक में ऋषि लोग वर्णन करते हैं और चौ गंधर्वलोक में चौदह लाख श्लोकों का पाठ होता है कितने हो गए तीस और पन्द्रह और चौदह कितने हो गए तीस लाख तीस और दस चालीस पैतालीस पैतालीस दस पचास और पचास और चार चौवन कहते इतने और 30 लाख श्लोक देवलोक में और 15 लाख पितृलोक में कितने हो गए 45 45 हो गए और गंधर्वलोक में 14 लाख कितने हो गए उनसठ उनसठ हो गए कितना बचा एक लाख तो एक लाख श्लोक जो बचे चलो कम से कम योगेंद्र जी गणित पढ़े हैं उन्होंने बता तो दिया हम तो और तो सब समझ में आ जाते जाती गिनती हमारी समझ में नहीं आती है। चलो जैसी भगवान की इच्छा तो एक लाख केवल बच गए बाकी उनसठ लाख श्लोक देवलोक पितृलोक आदि में सुने कहे जाते हैं केवल एक लाख श्लोक बचे हैं जो हम लोग कहे सुन कर के अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं अब इससे विचार करें महाभारत ग्रंथ कितना विराट ग्रंथ है कितना विस्तृत ग्रंथ है कहते देवर्षि नारद और देवताओं ने देवर्षि नारद ने देवताओं को सुनाया तीस लाख श्लोकों वाला ग्रंथ जो है महाभारत वो देवलोक में नारद जी ने उसकी कथा कही और असित और देवल महर्षि ने पितरों को सुनाया और सुखदेव जी ने गंधर्व और राक्षसों को चौदह लाख श्लोक वाला महाभारत सुनाया और बैसम जी ने एक लाख श्लोक वाला महाभारत हम सब भारतवर्षी मनुष्यों को सुनाया है अब भैया ध्यान दें महाभारत में दो वृक्ष हैं आप यदि सुनकर के विवेकशील हो तो एक अमृत वृक्ष का आश्रय ले लो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको महाभारत सुनकर भी आपने विवेक पूर्वक यदि महाभारत को नहीं सुना तो आपको विष्ण वृक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए पहले ही सावधान कर दिया गया पहले अध्याय में श्लोक लिखने योग्य श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है दु धनो मनुमो महाद्रुम कंधक शकुन सचाखा दुशासन पुष्पले समे मूलम राजा धृतरासो मनीषी दुर्योधन ही यह विशाल क्रोधमय वृक्ष है कारण उसकी मोटी डाली है शाखा है शकुनी भी उसकी डाली है दुस्तासन उसके फल फूल हैं और अज्ञानी अविवेकी मोहग्रस्त मोहग्रस्त जन्मांधतरास इस महाभारत विष वृक्ष की जड़ है अधर्म वृक्ष की जड़ है महाभारत युद्ध की जड़ क्या है बहुत ध्यान से सुने महाभारत युद्ध की जड़ का नाम है धृतराष्ट्र बहुत से लोग कहते दुर्योधन जड़ है बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनि जड़ है बहुत से लोग कहते नहीं कर्ण जड़ है बहुत से लोग कहते दुस्शासन जड़ है और बहुत से लोग तो कहते हैं द्रोणाचार्य ही इसकी जड़ है द्रुपद का द्रोण का तिरस्कार इसकी जड़ है और बहुत से लोग कहते हैं द्रौपदी ने जो अपमान किया था दुर्योधन का दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी ये हंसी ही इस महाभारत युद्ध की जड़ है इस विनाश की जड़ है लेकिन व्यास जी कहते नहीं इस महाभारत युद्ध में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ इतना भयंकर युद्ध हुआ रक्त की नदियां बह गईं, इसकी जड़ है धृतराष्ट्र ध्यान दें किसी भी कला किसी भी क्लेश किसी भी भयंकर राष्ट्रीय संकट के मूल में किसी मोहग्रस्त प्राणी की दुर्बुद्धि ही होती है क्या कहें बात तो हमारे मुंह पर आ रही है लेकिन हम कैसे कहें न कहना ही ठीक है व्यक्ति विशेष के प्रति मोहग्रस्त होने के कारण भारतवर्ष की स्वतंत्रता परतंत्रता के रूप में बदल गई देश का विभाजन हो गया जिस, जिस गोरक्षा के प्रश्न पर स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ हुआ था मंगल पांडे ने आरंभ किया था महाराणा प्रताप शिवाजी से लेकर के छत्रपाल से लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई तक और आगे इस देश के महान क्रांतिकारियों तक महात्मा गांधी तक जिस क्रांति का भी गोरक्षा की भावना रही है संपूर्ण राष्ट्र में गोरक्षा हो इसलिए हम देश की स्वतंत्रता चाहते थे लेकिन 66 सड़सठ वर्ष हो जाने के बाद भी गोवध का कलंक भारत की धरती से नहीं मिटा भारत की सीमाएं सुरक्षित हो गई भारत माता का अंग छिन्न भिन्न हो गया बड़ी तेजी से देश में धर्मांतरण हो रहा है कहां तक कहें हमारे देश की आत्मा गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां दूषित हो गई गोवंश का संहार हो रहा है केवल भारतवर्ष के ही नहीं इस धरती की मानव जाति के परम परम आदर्श भगवान श्रीराम आज भी तंबू के नीचे विराजमान उनके भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है पौराणिक ऐतिहासिक जिसकी गरिमा महिमा का प्रतिपादन किया गया है उस राम सेतु को भी नष्ट करने का कुचक्र किया गया है इस भयंकर विशैली व्यवस्था जहरीली व्यवस्था जिसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है इसके मूल में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मोह के कारण ही ये दशा इस देश की हुई नारायण यही बात भगवान व्यास कह रहे हैं इस महाभारत में जो विनाश हुआ है इस विनाश का मूल धृतराष्ट्र है धरतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात न किया होता मोह न किया होता तो यह भयंकर दुष्परिणाम नहीं आता देखिए दुर्योधन को एक विशेषण दिया गया व्यासी ने क्रोधमयो दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमहा ये क्रोध में वृक्ष है दुर्योधन क्रोधमय वृक्ष है इसका मतलब है दुर्योधन मूर्तिमान क्रोध है क्रोध से ही देश पैदा होता है देश से असूया आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं और कर्ण शकुनि और दुस्तासन इसी क्रोध से एकात्मता के भाव के कारण उत्पन्न होते हैं इसी के चट्टे बट्टे तो है ये सब और सबकी जड़ है धृतरास्त अज्ञानी यह अपने मन को बस में नहीं रख पाता अपने पुत्रों की आसक्ति में अंधा होकर इसने दुर्योधन को अवसर दिया बढ़ावा दिया जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई यदि बचपन में ही दुर्योधन को यह बस में कर लेता तो यह दशा नहीं आती लेकिन हमेशा दुर्योधन को बढ़ावा दिया हम आपको क्या कहें किन शब्दों में कहें जिस समय द्रौपदी को सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था जिस समय शकुनि छल पूर्वक का फेंक रहा था उस समय अपने निकट बैठे मंत्रियों सेवकों से संजय से पूछते थे धरतराष्ट्र संजय विजय किसकी हो रही है मेरे पुत्रों की हो रही कि मेरे पुत्र के शत्रुओं की ये बुद्धि थी उसकी आप विचार करें पांडवों के गुणों को देखकर धृतराष्ट्र ने ईर्ष्या की और भीम को विष धरतराष्ट्र की जानकारी में दिया गया था पांडवों को लाक्षा में जलाया धरतराष्ट्र की जानकारी में गया था धरतरास्त्र उसकी योजना में थे बस एक ही बात का मोह था प्रजा धर्मराज सिर को चाहती है मेरे बेटे को तो सब नालायक समझते हैं मेरा ही बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए मैं बड़ा हूं अंधा हुआ तो क्या दुर्योधन ये बात बस केवल विदुर महात्मा ऐसे हुए जिनकी कृपा से पांडववच निकले और यज्ञ से नहीं द्रौपदी स्वयंवर में उन्हें प्राप्त हुई जब पता लग गया तो गिदुरु जी ने कहा धरतराष्ट्र से महाराज सारी प्रजा में आपकी काली करतूतों की पोलपट्टी खुल गई है आपके मुंह पर कालिख लगी है अब धोने का अवसर इसको धो लीजिए आप तो अंधे हो आपको तो दिखाई पड़ता तो है नहीं प्रजा आपको देखना तक नहीं चाहती सारी प्रजा में आपकी निंदा हो रही है कि अब समझ में आया बारणावत में लाक्षा गृह में पांडवों को क्यों जलाया गया था जलाने वाला यही है अब तुम आदरपूर्वक पांडवों को बुलावा भेजो और धरोहर के रूप में तुम्हें गद्दी दी गई थी अब जिन पाण्डव का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर सब प्रकार योग से योग्य है दुर्योधन से आयु में बड़ा भी है उन्हीं युधिष्ठर को राजा बनाओ आप भजन करो और विदुर जी के कहने से पांडवों को बुलावा भेजा गया और बुलाने के बाद भी न्याय नहीं किया गया हसनापुर को नहीं दिया खांडव बन दिया गया जंगल दे दिया गया जाओ वहां जीवन भर घास खोदो जंगल काटो वहीं रहो जंगली जंगली जीवन यापन करो लेकिन भैया हमारे ठाकुर जिस पर द्रवित हो ठाकुर की दया जिस पर हो उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है खांडव पृथ्व भी इंद्र पृस्थ बन गया इस धरती का सबसे श्रेष्ठ नगर बन गया नए दानव के द्वारा निर्मित और पांडवों ने राजस्व यज्ञ करके अपूर्व श्री प्राप्त की महाराज दुर्योधन कह रहा है अपने पिता धृतराष्ट्र से राजस्व यज्ञ की समाप्ति हो गई है और धृतराष्ट्र ने कहा बेटा दुर्योधन क्या बात है आजकल तुम भोजन नहीं करते हो बहुत कमजोर हो रहे हो तुम्हारा मुख पीला पड़ता चला जा रहा है तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग हो गए हैं क्या बात है तुम बहुत दुखी रहते हो किसी से बात नहीं करते हो तो। सिल मिला उठा दुर्योधन दांत पीसता हुआ जबड़े चलाता हुआ बोला पिताजी पांडवों की समृद्धि मुझसे देखी नहीं जाती है मैंने ऐसा देखा मैंने ऐसा देखा मैंने ऐसा देखा और क्या देखा बेटा बोले महाराज मैंने ये देखा कि एक बार पंगत में दस लाख यति और ब्रह्मचारी बैठकर भोजन करते थे एक बार पंगत में बैठते थे दस लाख और जब दस लाख की संख्या एक जगह बैठते थे दस लाख लोग भोजन करने आज जब पंगत बैठ जाती थी तो शंख बजाया जाता था कि हो गई पंगत इतनी में सीताराम राधे श्याम कौन बोले शंखनाद किया जाता था उसे पता चलता था कि पंगत की जयलक्ष्मी नारायण राधे श्याम सीताराम भूल गई है पाव संत भगवान और महाराज दुर्योधन कहता है कि हम तो एक बार धृतराष्ट्र पूछता है कितनी बार शंख बजता था बोले पिताजी मैं तो क्या बताऊं मैंने तो देर रात तक लगातार शंख ही सुना पता नहीं कितनी संगत होती थी कितना करोड़ लोग भोजन करते थे हम नहीं कर सकते महाराज ऐसी समृद्धि धरती पर कहीं क्या बढ़िया होता ये धरराष्ट्र प्रसन्न होता कहता देखो कितने भाग्यशाली हो तुम तुम्हारे बड़े भाई के पास ऐसी समृद्धि है हमारे पूरे कुल खानदान का नाम बढ़ रहा है ये कहता तो कितनी प्रसन्नता होती लेकिन लंबी-लंबी सास लेने लग गया धरतराज बेटा क्या कहें मैं अंधा हूँ प्रारब्ध मेरा सास नहीं देता है तुम भी ऐसे ही हो अब इस बुढ़ापे में सहारा शकुनी बुरा मत मानना अपनी घरवाली के भाई को आने पर भोजन करा दो पूरी हलवा कुछ खिलाना हो खिला दो एक दिन दो दिन रहे ठीक है वो शकुनी जैसे बुढ़िया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो हाथ जोड़ लेना नहीं तो हो सकता महाभारत हो जाए तुम्हारे घर में भी महाभारत के युद्ध में शालों की, की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए दीवाल में आला और घर में साला ये खतरनाक होते हैं बोलोवृंदावन बिहारी ज्यादा आले बनाओगे दीवाल कमजोर हो जाएगी तो शकुनी शकुनी सहायता करेगा और शकुनी ने जो सहायता की आप विचार करें धरतराष्ट्र को इसका इसकी जड़ कहा गया जड़ इसलिए कहा गया कि धरतराष्ट्र को पूरी तरह निषेध करना चाहिए था कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने और बच्चे दरबार में बैठकर जुआ खेलें यह कौन सा आदर्श है आज महाराज जी धर्मपूर्ण शासन व्यवस्था नहीं है हमारी शासन व्यवस्था जो है वो तो धर्मपूर्ण नहीं है अधर्म सापेक्ष निरपेक्ष शासन व्यवस्था है पर आज की इस व्यवस्था में भी कोई सभा में बैठकर चौराहे पर बैठकर जुआ खेले तो पुलिस पकड़ ले जाती है ऐसा कि नहीं जुआ खेलने वालों को पुलिस पकड़ती है और वह आज से पांच चार साल पुरानी घटना जहां दरबार में बड़े बड़े लोगों के सामने बच्चों को कहा जा रहा जुआ खेलो ये महाभारत वृक्ष का बीज है इसलिए भैया महाभारत जरूर पढ़ो महाभारत पढ़ने से ही पता चलेगा हम ऐसे कार्यों का समर्थन यदि अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में भी खून खून खच्चर हो जाएगा हमारे घर में भी मारकाट मच जाएगी समाज और राष्ट्र विखंडित होने लग जाएंगे इसलिए हमें निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से धर्म और सदाचार का आदर करते हुए हमें नीति न्याय पूर्वक जीना चाहिए अन्यायपूर्वक जीना नहीं चाहिए इसलिए भैया धरतराष्ट्र को अपना आदर्श मत बनाना नहीं तो वो जहर का पेड़ तुम्हारे घर में ही पैदा हो जाएगा और तुम्हारा घर ही बर्बाद हो जाएगा अब किस वृक्ष का आश्रय लो ध्यान दें एक अधर्म वृक्ष है ये अधर्म वृक्ष का वर्णन किया अब हम धर्म वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं धर्म वृक्ष क्या है युधी युधिष्ठिरो धर्मो महाद्रुम स्कंधोजुनो भीमसेनो शाखा माद्रीसुत पुष्पलेमे मूलं कृष्णो ब्रह्मणा क्या प्यारा श्लोक है लगता है इसी को गाते रहें ये धर्म में वृक्ष युधिस्थिर है युधिष्ठरो धर्म धर्ममयो महाद्रुमहा ये महान धर्म में वृक्ष हैं इसके मोटी मोटी शाखाए है। कौन हैं गुरु अर्जुन और भीमसेन इसकी समर्पित शाखा देखिए मूल जो तना होता उस तने से जो मुख्य शाखाएं जाती उनको प्रधान शाखा कहते हैं तो युधिष्ठर रूपी धर्म धर्मवृक्ष की दो शाखाएं हैं एक का नाम है भीमसेन एक का नाम है अर्जुन शाखा कभी मूल से पृथक नहीं मूल के ही आश्रित रहती है संपूर्ण महाभारत में आपको यह देखने को मिलेगा कि महान पराक्रमी होते हुए भी महावली भीमसेन अतुलित बली भीमसेन गांडीवधारी अर्जुन ये ऐसे समर्थ महापुरुष दोनों महाबली कि चाहे तो देवलोक को भी पराजित कर दें पर ये दोनों लोकपाल दिकपालों को भी पराजित करने की सामर्थ्य करने वाले भाई सदा युधिथिर के आश्रित रहे युधिर का जो मन हुआ वही इन्होंने किया अपने मन से कुछ नहीं किया हा हा हा क्या करें हमको तो बहुत से प्रसंग इस समय बुद्धि में आ रहे हैं कैसा आश्रय है अर्जुन का कैसा आश्रय है भीमसेन का महाभारत में वर्णन है जब उत्तराखंड की यात्रा के समय द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर गई नकुल सहदेव छोटे हैं सुकमार है बेबी बेहोश होकर के कटे हुए वृक्ष की तरह पड़े हैं अर्जुन इस दशा को अपने भाइयों की द्रौपदी की दशा को देख अर्जुन भी रो रहे हैं। भीमसेन सावधान है युधिष्ठर भीड़ गंभीर होकर के बैठे हैं। हिमपात हो रहा है बर्फ गिर रही है शीत लहर चल रही है शरीर पर कपड़ा नहीं है इनके हिमालय में हर खिस पड़े हुए लगता आज मृत्यु हो जाएगी और उस समय भीमसेन ने कहा भैया आप धर्म धर्म चिल्लाते हैं हमारी तो यही समझ में नहीं आता ये धर्म है किस काम की वस्तु जो अधर्मी हैं जो अन्यायी हैं जो अत्याचारी हैं जिन्होंने हमारे अधिकार का हनन किया है वे पापी दुर्योधन दुशासन आदि राज महलों में गुलशदे उड़ा रहे हैं और जिस द्रौपदी का जन्म अग्नि के कुंड से हुआ आज उसकी यह दशा हमारी माता माद्री के पुत्र छोटे छोटे अति सुकुमार नकुलहदेव की यह दशा भैया जी आपका हृदय लगता है वज्रसार का बना हुआ है फौलाद का बना हुआ है इसको देखकर कि आप द्रवित नहीं होते अर्जुन रो रहा है ऐसे समर्पित भाइयों को प्राप्त करके आप जंगल में कस्य भोग रहे हैं अरे बलशाली व्यक्ति तो धर्म का निर्माण अपने पुरुषार्थ के बल से करता है हमें आज्ञा दीजिए हमें किसी सेना की और किसी सहायता की आवश्यकता नहीं मैं भीमसेन अकेले सौ कौरवों को समाप्त करने का साहस रखता हूं सारे धरती के वीरों के लिए गांधीधारी अर्जुन पर्याप्त हैं मुझे आज्ञा दीजिए क्षमा की निंदा की है भीमसेन ने दया की निंदा की है का जो ज्यादा क्षमा करते हैं उनके नौकर भी उनके सिर पर चढ़ जाते हैं इसलिए आप दया क्षमा को थोड़ा अच्छी चीज है ठीक है समय से स्वीकार कीजिएगा भी थोड़ा लंबी डंडोद कीजे इनको मुझे आज्ञा दीजिए गर्मा गर्मी में भीमसेन आवेश में जोर से बोल रहे अर्जुन भी सावधान होगा निकल सहदेव भी जग गए द्रौपदी भी जग गई ओला बरतना भी बंद हो गया भीमसेन की बात का सबने समर्थन किया भीमसेन ठीक कह रहे द्रौपदी ने भी समर्थन किया अब उत्तर किसको देना है युधिष्ठ को युधिष्ठ ने कहा जो धर्म का आचरण सुख की आशा को लेकर करता है वो स्वार्थी है वो धर्मात्मा नहीं है हम किसी विपत्ति अथवा किसी लोभ लालच के कारण धर्म का आचरण नहीं करते हैं धर्म ही नित्य है और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए हम अनित्य पे उपेक्षा करके नित्य धर्म का पाप अपना जीवन का मार्ग तय करना चाहता है यदि तुम हमारे सहयोगी बनना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है और यदि तुम्हारे मन में ये बात नहीं है तो फिर हम तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं तुम्हारी जो इच्छा हो सो तो करो इतना संतरी भूम सेपक थपक कर रोने लग गए चरणों में भैया आप जैसा महापुरुष जो तीनों लोगों पर शासन करने के लायक है उसे कष्ट पाते देख कर के मेरा हृदय व्याकुल हो गया था द्रौपदी और अपने भाइयों की दशा को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया था इसलिए मैंने प्रेम के आवेग में कह दिया आप यदि जंगल में प्रसन्न हैं, इस हिमपात में प्रसन्न हैं, तो हम आपके चरणों को छोड़कर जाने वाले कहीं नहीं हैं, हम सदा सर्वदा आपके चरणों में रहने वाले है हमारा धर्म हम न धर्म जानते है न्याय जानते हैं हम केवल आपको जानते हैं आपकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है सबने क्षमादान क्षमा याचना की है महाराज ये है इस प्रकार से जो अपने जीवन को किसी धर्मात्मा महापुरुष के करकमलों में समर्पित कर देगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं मनुष्य पूज पंडित श्री गयाप्रसाद जी महाराज कहते थे बाबा सरकार गिरिराजी वाले बाबा सरकार यदि साधक यही जन्म में, तो में अपने परम कल्याण चाहे तो काउ धर्मनिष्ठ सदाचारी महापुरुष के हाथन में अपने आप को बेच ले अपनी इच्छा से कुछ न करे वे जो आज्ञा दें तो करे बस इतना काम कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है ये विशेष बात है इसलिए इस वृक्ष की शाखा अर्जुन और भीम से नहीं और महाराज जी इसके पुण्य फल कौन हैं? बोले नकुल और सहदेश इसके पवित्र फल हैं, समर्पित फल हैं और महाराज जी इस धर्म वृक्ष की जड़ कौन है बोले इस धर्म वृक्ष की जड़ श्री कृष्ण है और कौन है महाराज इसकी तो एक ही जड़ था केवल धृतराज और इस धर्म वृक्ष की तीन जड़ हैं कौन बोले श्री कृष्ण जड़ है ब्राह्मण जड़ है ब्रह्म माने वेद जड़ है और ब्राह्मण जड़ है और श्री कृष्ण जड़ है श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण इस धर्म वृक्ष के मूल है इसका मतलब है की यदि आप अपने जीवन में इस धर्म वृक्ष को चाहते हो इस धर्म वृक्ष की छाया में बैठ करके शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसकी जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा इसकी जड़ कौन है भगवान श्री कृष्ण इसकी जड़ हैं, वेद इसकी जड़ है और ब्राह्मण इसकी जड़ है ब्राह्मण संत ये इसकी जड़ है भगवान ब्राह्मण और वेद इन तीनों का आदर करो तो वह धर्म वृक्ष आपके जीवन में हो जाएगा और फिर आपका परम हित हो जाएगा यही समझना चाहिए इसका तात्पर्य है कि युधिष्ठिर धर्म है शमदम सत्य अहिंसा आदि धर्म की मूर्ति है और अर्जुन भी अनको शाखा बताया गया मन ये विस्तृत के स्वरूप ही हैं शुद्ध सत्व में ज्ञान विग्रह सचिदानंद घन श्री कृष्ण इसके मूल है दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नियु मजबूत होती है और महाराज जी वेद ज्ञान का मूल ब्रह्म अर्थात वेद है वेद से ही योग और यज्ञाग आदि का ज्ञान होता है और वेदों के मूल भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के बिना वेद का ज्ञान कैसे होगा इससे ये बात सिद्ध हुई कि वेद और ब्राह्मण का भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और जिसने भगवान श्रीकृष्ण की शरणागति प्राप्त कर ली उसे के उसी के जीवन में युधिष्ठर रूपी धर्म वृक्ष का उदय होता है बोलो वृंदावन विहारी लाल अब इस अध्याय में जो है संपूर्ण महाभारत की कथा का संक्षिप्त वर्णन है इसलिए इसको अनुक्रमणिका पर्व कहते हैं अनुक्रमणिका पर्व जैसे सूची है ना भागवत जी की सूची ऐसी तो इसमें अनुक्रमणिका का वर्णन है सदा नासन से विजयाय संजय नासन से विजयाय संजय इत्यादि प्रकार से धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के अंत में कह रहा है अरे हमने तो तभी समझ लिया था कि अब हमारी विजय होने वाली नहीं है जब पांडवों ने जो है लाक्षा गृह में भी जलने से बच गए जब हमने देखा कि महाराज पांडवों को द्रौपदी मिल गई तभी हम समझ गए थे कि अब तो हमारे पुत्रों को विजय नहीं मिल सकती एक एक घटना का स्मरण करके अंत में यही कहता है सदानासन से विजय संजय पूरे महाभारत का वर्णन किया गया है और अंत में वो कहता है कि हाय हाय कितने कष्ट की बात है कष्ट युद्ध दश शास्ता मे पांडवानां पांडवा सप्तूना विंसती राहता क्षणीना तस्म संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणाम हाय हाय कितने कष्ट की बात है महाभारत युद्ध में केवल दस व्यक्ति बचे 18 अठारह अक्षहणी सेना में से कितने लोग बचे गिनती के दस कौन कौन धर्तरास्त्र करे हमारे पक्ष में तीन बचे और पांडवों के पक्ष में सात बचे कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये तीन बच्चे हैं कौरवों के पक्ष में और सात बच्चे हैं पांडवों के पक्ष में सात में पांच पांडव पांच हो गए छठे सात्यिकी हो गए भगवान श्रीकृष्ण के परम प्रिय पार्षद सात्य और और में हो गए भगवान श्रीकृष्ण साक्षी की और श्रीकृष्ण दो और पांच कांडव सात और कृतवर्मा कृपाचार्य और स्वत्था के तीन दस लोग की मल बची हाये हाये अठारह क्षौणी सेना समाप्त तो हो गई हाय मैं तो मारा गया कह के मूर्छित हो करके इस युद्ध की समाप्ति का वर्णन सुनते सुनते धरतराष्ट्र मूर्छित तो हो गए और उस समय बहुत विलाप किया बहुत मूर्खित हुए और बोले महाराज संजय अब मैं प्राणों को त्यागना चाहता हूँ लेकिन क्या करें पता नहीं कितने पाप किए हैं ये प्राण भी जल्दी नहीं निकलते हाय हाय सौ पुत्र थे मेरे सौ में से एक भी पानी देने वाला नहीं बचा भीमसेन ने सौ के सौ काल कबलित कर दिए अब मुझे जीवित रहने का कोई आधार प्राप्त नहीं होता है उस समय संजय ने उन्हें समझाया है और समझाने के बाद कहा महाराज आपने इतनी कथाएं सुनी हैं उन कथाओं वो कथाएं किस काम में आएंगी? इसी काम में लीजिए आपने गीता भी सुनी है तो गीता का ज्ञान भी इसी समय लीजिए अपने काम में और तो अब क्या हो सकता आप अपने लड़कों के लिए रो रहे हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि तब पुत्रा दुरात्मान प्रतप्ता शुना लुब्धा दुर्वृत्त भूष्ठा नोची तुम तुम्हारे पुत्र दुष्ट दुरात्मा क्रोध में सदा जलने वाले थे और अपने ही पाप से मारे गए दुराचारी थे अपने पाप से मारे गए धर्मात्मा पुरुष के मरने पर शोक करना चाहिए को चला गया तो उसका सत्संग दर्शन नहीं होगा दुष्ट मर गया तो काहे का दुख करना बिचारे संजय कहते कह तो रहे थे सही बात पर धर्तराष्ट्र को बड़ा खराब लग रहा था हमारे तो सौ सौ लड़के मर गए और ये कहता करे मर गए तो क्या दुख करना जो धर्मी थे दुष्ट थे इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य है जो धर्मशील नहीं है जो भगवत शरणागत नहीं है जो भक्त नहीं है जिसके जीवन में सत्य सदाचार नहीं है भले ही वह हमारा बेटा ही क्यों न हो यदि वह हमारे बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है तो उसे यदि हम पुत्र मानकर आसक्ति ममता करते हैं तो उस आधारमी में आसक्ति करने के कारण ममता करने के कारण हमें भी नरक जाना पड़ेगा सच के दिन भोगने पड़ेंगे इसलिए जाके प्रियन राम उदय दे ही सजी ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम सने ही हमारा त्याग कर देना चाहिए यही समस्या हुई धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते ही राजन काल सुगरती कालो ही दुर्तिक्रम का सर्वेश भूतेशध्रितम ही राजन मनुष्य जब सुसुप्ति की अवस्था में रहता है इंद्रिया और मन की वृत्तियां भी सोई हुई रहती हैं उस समय भी काल सोता नहीं है काल जगता है काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता संपूर्ण प्राणियों में बिना रोक टोक के काल अपनी क्रिया करता है सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके हैं सृष्टि में जितने पदार्थ होंगे और सृष्टि में जितने पदार्थ विद्यमान है वे सब के सब काल की रचना है समय पर पैदा होते और समय पर नष्ट हो जाते हैं इसलिए काल की गरिमा महिमा को समझ करके मनुष्य का धर्म है कि वो सवधान हो जाए श्री वृंदवन विहारी लाख भारतनम पुण्यम अ पादमधीय श्रद्धान पूये सर्वपान्यशेषकर कैसे श्रद्धा पूर्वक महाभारत के चौथाई श्लोक का भी कोई नृत्य पाठ करे वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है देवता ब्रह्मर्षि पितर्षि यक्ष सबके चरित्रों का इसमें वर्णन है और भगवान वासुदेव की सनातन सही सत्यमृतम श पवित्रम पुण्य में विशेष रूप में भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का महाभारत में विशेष गायन है वह श्री कृष्ण ही सत्य हैं, वही अमृत हैं, वही पवित्र हैं और वही मूर्तिमान धर्म विग्रह हैं, अत्यंत पुण्य स्वरूप हैं, शाश्वत परब्रह्म सनातन ब्रह्म ज्योति है उन्हीं के दिव्य कर्मों का और उनके महात्म का वेदों ने वर्णन किया है वो भगवान इतने बड़े होने पर भी अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं ये बात यदि समझनी हो तो व्यासी कहते महाभारत पढ़ना चाहिए भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम है ये जानना हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए कितनी सारी बात इसलिए महाराज जी हमारे भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भगवान की परिभाषा क्या दी वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूरी ई सिताहू करी है वही भगवंत कौन है भगवान भक्तमाल का भगवान महाभारत का भगवान बोले जो संत के भक्त के प्रेम का विचार करके अपनी ईश्वरता को भी भुला करके भक्त का सारथी बन जाए भक्त का नौकर बन जाए भक्त का दूत बन जाए अरे नारायण कहां तक आए भक्त का सब कुछ बन जाए जिन भगवान के चरणों की रजवेद की ऋचाएं पाना चाहती हैं ब्रह्मा जी शंकर जी इस चरण को मस्तक पर धारण करते हैं वो भगवान अर्जुन के घोड़ों की ताप से उड़ी हुई रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं क्या? बोले ये पशु हैं, अश्व हैं, लेकिन मेरे भक्त का भार धो रहे हैं मेरे भक्त को विजयी बना रहे हैं, मैं भक्त चरण रज को लेता हूँ मेरे भक्त का भार जो धोता है मैं उसकी भी चरण रज लेता हूँ भले ही वह पशु ही क्यों न जिनकी सेवा साक्षात भगवती महालक्ष्मी करती हैं, वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन कहते क्या करें हमारी स्मृति में ऐसे कई स्थल आ रहे हैं भगवान कहते हैं अर्जुन कहते हैं प्रभु अब हमारे अश्व बहुत श्रांत और क्लांत हो गए हैं अब ये आगे बढ़ नहीं सकते इतने जल्दी दूसरा रथ लाया नहीं जा सकता प्रभो इनको विश्राम मिलना बहुत जरूरी है भगवान कहते हैं मैं तो नौकर हूँ आपका आज्ञा करो तुरंत बाणों का परकोटा बना देते हैं खोद करके बाणों से जल प्रकट कर देते हैं अर्जुन भगवान तुरंत रस से खोल करके अपने पीतांबर से घोड़ों की मालिश करते हैं लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती है वे भगवान अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं उनको थोड़ा टहलाते हैं जल पिलाते हैं फिर में जोतते हैं, कहते बस अब तैयार हैं कहो कहाँ ले चलें? बोलो भक्तवत् भगवान की भगवान का अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम है भैया महाभारत में सब समझ में आ जाता है सत क्या है असत क्या है सत पांडव हैं, असत दुर्योधन आदि हैं। यदि उन्हें आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा युष्ठ को आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा ये सारी बात महाभारत में आई है कहते श्रद्धा पूर्वक जो सावधान होकर इस अध्याय का सेवन करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है इस अनुक्रमण का अध्याय को सुनने से संपूर्ण महाभारत के सुनने का फल मिलता है महाराज जी कहते संपूर्ण वेदों को श्री व्यास जी ने मथा और मछने के बाद जो मक्खन निकला उस मक्खन का नाम है महाभारत हम्म और इस मक्खन को खाने वाले माखन चोर ठाकुर जी है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है कहते जैसे दूध में दही और दही से माखन श्रेष्ठ है ऐसे ही महाभारत श्रेष्ठ है जैसे दो पैर वाले मनुष्यों में द्विपदाम ब्राह्मण हो यथा दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है दूध में मक्खन श्रेष्ठ है और वेदों में जो आरण्यक भाग है उपनिषद है वह श्रेष्ठ है और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है जैसे सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है और गौर वरिष्ठा चतुष्पदाम इस संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में व्यासी कहते गाय श्रेष्ठ है दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और चार पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें गो श्रेष्ठ है साक्षात भगवान की विभूति है उसी प्रकार से जितने धर्म ग्रंथ है उन समस्त धर्म ग्रंथों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है हां भैया ध्यान से सुन लो कितनों का श्राद्ध हो रहा हो उसमें कोई महाभारत का एक अध्याय भी पढ़ करके सुना दे तो पितरों का श्राद्ध अक्षय तृतिकारक हो जाए उनको अक्षय अच्छा तृप्ति मिल जाती है इतनी महाराज जिसकी महिमा है व्यासी कहते हैं जिसने महाभारत नहीं पढ़ा वो वेदों के प्रति अन्याय करेगा वो वेदों के स्वरूप को छिन्न भिन्न करेगा इसलिए वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए महाभारत का श्रवण करना बहुत जरूरी है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप्रे अ्यल श्रुता महामयम प्रहरीष्य काश्नम वेद विद्वान श्रावय कहते इसको सुनने वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी है कहते जो इसको सुनाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं बोध भक्तवत्सल भगवान की सब लोग ध्यान से सुन लो और आज सुन के जाना तो घर में जाके सबको बताना महाराज इतना महत्व है महाभारत की कथा का आज इस देश में सबसे भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या का भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर के है एक सज्जन ऋषिकेश में बोल रहे थे बोले महाराज यदि आप लोग निश्चय कर लें कि जिस घर में किसी भी प्रकार से भ्रूण हत्या भई हो उस घर का पानी नहीं पिएंगे, तो शायद ऐसे घर देश में मिलना कठिन हो जाए इतने बड़े पैमाने पर गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप इस देश में हो रहा है कभी भी गर्भ हत्या जैसे पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए गर्भ नष्ट नहीं करना चाहिए कथनचित किसी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने किसी विशेष परिस्थिति में भ्रूण हत्या जैसा पाप हो गया हो वो भी महाभारत सुन ले तो उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा बस शर्त यह है कि द्वारा जीवन में फिर वह पाप न करे उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा नहीं महाराज भ्रूण हत्या का बड़ा भयंकर पाप का वर्णन किया गया है कहते जो नित्य इसको सुनता है इस आर्ष ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक सुनता है कहते मान लो उसने सारे साधन संपन्न कर लिए वह दीर्घायु प्राप्त करता है कीर्ति और स्वर्ग प्राप्त करता है एकतचेद भारतम चे चे सदई कथा एक उर् चारो वेद और एकुर महाभारत ल सुरी सरवई समेत तो लाभृतम चतुर्भ्य रहस्यो वेदे भो यदि यदा देवताओं ने ब्रह्मा जी के सनिधि में एक पल्ले पर संपूर्ण शास्त्रों को रखा था एक पल्ले पर महाभारत को रखा था लेकिन महाभारत संपूर्ण सांगोपांग रहस्य युक्त शास्त्रों से भी महाभारत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ कैसे महत्व गुरुत्व ध्रीय ये तो अधिकम शराबी पर सबसे महत्व और सबसे गुरुत्व इसमें सिद्ध हुआ इसलिए जो हम श्लोक बोल रहे थे भगवान की दया से आई गया महत्वात भारच महाभारत मुच्यते निरुप्त मो वेद सर्व ये महान महत्वशाली है और महान गरिमा से संपन्न है इस महाभारत के शब्द के अर्थ को जो समझता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है अब ध्यान दें अंतिम श्लोक कह रहे हैं ये पहले अध्याय में दो श्लोक है महाराज इतने बड़े बड़े अध्याय हैं महाभारत में आठ सौ श्लोक और 1212, 1213 ऐसे श्लोक भी एक एक अध्याय में एक एक ग्रंथ हो जाए दूसरा तो उसका एक अध्याय है बारह सौ श्लोक वाला भी एक अध्याय है उस अध्याय को तो महाराज पूरा करने में हमको बहुत समय लग गया पर हम लगे ही रहे उनके जो पूरा नहीं हो जाए पद तक छोड़ेंगे बीच में अध्याय छोड़ नहीं सकते अद्भुत ग्रंथ है महाभारत हमारी विनम्र प्रार्थना है कम से कम धर्म और धर्मशास्त्र का प्रवचन करने वाले जो लोग हैं पुराण का वाचन करने वाले वक्ता भाव जो लोग हैं वे अवश्य इस ग्रंथ का पारायण करें अवश्य करें हमारी प्रार्थना है सब लोग अपने घर में महाभारत की पोथी विराजमान करें लिखा है महाभारत जिसके घर में है उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती उसके घर के सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं वास्तु दोस्त ग्रह दोस्त नक्षत्र के दोस्त सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं और लोग कहते महाराज महाभारत घर में नहीं रखना महाभारत हो जाएगा देवता महाभारत नहीं रखने से महाभारत होगा झगड़ा होगा महाभारत रखने से ये परिस्थिति ही नहीं आएगी है? हमारी समझ में आ जाएगा महाभारत तो नित्य स्वाध्याय के योग्य ग्रंथ है अंतिम बात कही जा रही दो में श्लोक में तपो न कल्कोध्ययन न कल कहा स्वाभाविको वेद निविध न कल कहा प्रसय वितताहरण न कल कहा सागो कहता कल कहा कल्प शब्द का अर्थ है निर्मल तपस्या निर्मल है शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है वर्णाश्रम के अनुसार जो व्यवस्था है वो भी निर्मल है कष्ट पूर्वक न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन भी निर्मल है और इन्हीं को विपरीत भाव से किया जाए तो तपस्या विपरीत भाव से की जाए तो निर्मल काय को है वो ही मारा अनुचित है शास्त्रों का अध्ययन भी किसी को नीचा दिखाने के लिए या धर्मशास्त्र को शास्त्र के स्वरूप को चिन्हबद्ध करने के लिए किया जा रहा तो है।, है तो वो भी निंदनीय है अन्याय पूर्वक धन कमाया गया है तो वह भी निंदनीय है जाति कह रहे हैं इस ग्रंथ रत्न में भाव सिद्धि पर विशेष जोर दिया गया है अपने भाव को शुद्ध करने के बाद महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए महाभारत को सुनते समय अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए भाव शुद्ध क्या है श्री कृष्ण ब्राह्मण वेद और उनके विग्रह पांडव इनके चरित्र को आदर्श के रूप में अपनी बुद्धि में स्थापित करके सब महाभारत सुना जाए। नहीं तो कई प्रकरण ऐसे भी हैं कि आपकी बुद्धि यदि भटक गई तो हो सकता महाभारत सुन भी आपको विवेक पूर्वक यदि नहीं सुना तो महाभारत सुनकर के भी आपको पता नहीं क्या क्या बातें खोपड़ी में आ जाएं कथा तो साधु साई है पर सुना देते हैं कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव श्री खागौक वाले महाराज जी के द्वारा पहाड़ी बाबा सरकार के द्वारा सुनाई हुई कथा है एक पंडित जी थे वाराणसी में उन्होंने वेद व्याकरण न्याय मीमांसा ज्योतिष आदि विविध शास्त्रों को पढ़ा पढ़ने के बाद आए घर में निर्धनता अकिंचनता, गरीबी ब्राह्मण का आभूषण है बुरा नहीं माना महाराज ये रहती है तब तक ब्राह्मणता सुरक्षित रहती है ये तो बे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान सामर्थ्यमान श्रीमान बनावे और उसके बाद भी धर्म में रुचि हो बस भगवान की सबसे बड़ी कृपा कहने का हमारा स्वभाव नहीं है ये सब अपने ठाकुर जी के शरणागत हैं, इस नाते से सब भगवान के बालक ही हैं प्रशंसा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हमें कितनी प्रसन्नता कल हुई नखमल जी के पौत्र और इनके परिवार के जो पौत्र हैं भाइयों के पोते आदि तो सबके सब, सब ब्राह्मणोचित संस्कार से संपन्न होकर सब अच्छे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं फिर भी सबने मूड भद्र हुए सबने जनेऊ धारण किया और सब त्रिकाल संध्या कर रहे हैं और महाराज हजार हजार डेढ़ हजार गायत्री का रोज जप कर रहे हैं महीना भर तक गायत्री का जप करेंगे कथा सुन रहे हैं कौपिन धारण कर रहे हैं सबने शिक्षा सूत्र धारण किया हुआ है ये देख के हमें इतनी प्रसन्नता हुई हमने कहा चलो कथा तो हम दुनिया में जाने कहां कहां सुनाते हैं पर सीकर क्षेत्र में हमारा कथा कहना सार्थक हो गया एक विप्र परिवार में ऐसे संस्कार प्राप्त हुए हैं दूसरे लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए हम कहते हैं संस्कार ही मनुष्य की सबसे ऊंची संपत्ति है हम देश विदेश कहीं चले जाएं पर हमारा धर्म हमारा सदाचार हमारे संस्कार कहीं भी नष्ट नहीं होना चाहिए बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है आज पाश्चात्य जगत की आंधी में सब कूड़े चले जा रहे हैं अच्छे कुलीन परिवारों के बालक धर्म और सदाचार से शून्य होते चले जा रहे हैं, न उनके चोटी है न जनेऊ है न संध्या है न खान पान पवित्र है न विचार पवित्र है, न आचरण पवित्र है, और अहंकार वही लादे बैठे कि हम बहुत बड़े हैं इसलिए आवश्यक है संस्कार बांधो स्वामी जी महाभारत में लिखा है जिस द्विजाति के कुल में सात पीढ़िया बिना जनेऊ और बिना संध्या के व्यतीत हो जाती है द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्ये इस, द्विजाति कुल कहते हैं जिस द्विजाति के कुल में सात पीढ़ियां बिना जनेऊ के बिना संध्या के बिना जब के बीत जाती हैं, उसका कुल चांडाल कुल के जैसा हो जाता है उसके घर में चांडाल पैदा होने लग जाते चांडाल क्या है जिनके आचरण अपवित्र हैं जिनके विचार शुद्ध नहीं हैं, जिनका खान पान पवित्र नहीं है ऐसे ही लोग चांडाल हैं अब कोई चांडाल अलग से थोड़ी आते हैं चांडाल किसी जाति का नाम नहीं है ऐसे जो लोग जो धर्म सदाचार सुने हैं उन्हीं को चांडाल कहते हैं तो आज बड़ी आवश्यकता है हम अपने परिवारों को चांडालत्व की ओर जाने से बचावें इसलिए महाभारत की कथाएं होनी चाहिए और एक आंदोलन चलना चाहिए जो समाज में सभी लोग संस्कार सम्पन्न हों मांसाहार का त्याग करें दोषों का दुर्गुणों का जत्नों का त्याग करें और प्रतिज्ञा पूर्वक भगवत भजन में लगें ब्राह्मणों के बालकों के संस्कार अच्छे नहीं हैं ब्राह्मण के विकृत होने से क्षत्रियों के संस्कार विकृत हो गए वैश्यों को भी संस्कार विकृत होने लग गए और हमारे चतुर्थवर्ण के लोगों के भी संस्कार होने लग गए हमारे जो समाज के अभिन्न अंग प्रगति का आधार चतुर्थवर्ण के लोग हैं उनमें महाराज जी प्राचीन काल में दोष नहीं थे ये उच्च लोगों में दोष आए इनमें भी दोष आ गए ये पवित्र हो जाएंगे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे इसलिए ये बात जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता है अपने मन में श्री भगवान श्री भक्तवत्सल भगवान की तो इस ग्रंथ रथ में भाव शुद्धि पर जोर दिया गया है इसलिए भाव को शुद्धि पूर्वक ही इसका श्रवण करना चाहिए तो हमारे पूज खाक वाले महाराज जी ने कथा सुनाई कि पंडित जी गरीब थे घर गर में आ गए जहां तो हो गया क्योंकि बनारस से पढ़ के आए थे वृंदावन में पढ़ने वाले भली पढ़े लिखे नहीं पर शास्त्री हो गए आचार्य हो गए तो कोई ना कोई आप कांधा गठरी का पूरा अपनी बेटी दे ही देता है कि चलो शास्त्री जी हो गए आचार्य जी हो गए चल भले ही आचार्य जी ने कुछ न पढ़ाओ या हो।, हो गए ये तो बिचारे पढ़ लिख के आए थे पंडितानी ने कहा कि इतने शास्त्र पुराण पढ़ के आए हो बनारस से और हाथ पे हाथ धरे बैठे हो कुछ कमाने नहीं जाते हो कैसे चलेगा गृहस्श्रम अरे बोले ब्राह्मणी कहाँ जाएं हम इतना पढ़ के आए हैं कि हम किसको सुनाएं और क्या सुनाएं अरे बोले राजा साहब बड़े धर्मात्मा कुछ नहीं तो उन्हीं को सुना तो पंडित जी ने सोचा भागवत तो सात दिन में ही हो जाती है महाभारत सुनाएं कम से कम चार महीना तो लगेंगे पंडित जी चले गए महाराज के पास बोले राजन हम वाराणसी से पढ़ के आए हैं आप बड़े धर्मात्मा हैं हमारा विचार है कि आपके दरबार में रोज थोड़ा सत्संग हो जाए महाभारत हाँ, हाँ महाराज पंडित जी बहुत अच्छी बात है सुनाओ महाभारत बिचारे पंडित जी ने चार महीना महाभारत सुनाई महाभारत तो पूर्ण हो गया पंडित जी चले गए बिचारो ने इसलिए महाभारत बाटा था कि हमारे गृहस्थाश्रम का कुछ काम चले चूला चक्री चक्की के विघ्न बाधाओं का शमन हो इसी के लिए उन्होंने कथा सुनाई थी लेकिन उस राजा ने एक रुपया भी दक्षिणा में नहीं दिया। पंडित जी बिचारे संकोच में कुछ बोले नहीं ये हमारे महाराज जी के द्वारा सुनाई गई कथा है लौट आए बेचारे पंडित जी घर आ गए पंडितानी ने कहा क्यों क्या ले आए बोले तो हम चले आए और कुछ नहीं लाए बोले तो चार महीना कथा सुनाई घर पर ही रोज भोजन किया कहीं काम धंधे के लिए भी नहीं गए अब कुछ नहीं दिया राजा ने बोले हम किसी काम में व्यस्त होंगे कभी फुर्सत में किसी पर पर देंगे तुम्हारा तो तमाम समय बीत गया राजा ने याद ही नहीं किया पंडितानी बोली अरे भाई पोथी तो ले आओ गांठ की पोथी भी वहीं छोड़ आए पंडित जी पोथी लेने गए सबसे पहले महल में प्रवेश किया राजकुमारी दिखाई पड़ी पंडित जी पायें लागू आपने तो कथा सुना के हमारी आंखें खोल दी बड़ी उत्तम शिक्षा हमने प्राप्त की महाभारत की कथा से क्या बोले देखो मैं विवाह के योग्य हो गई हूं महाराज साहब मेरा विवाह नहीं करते हैं तो मैंने प्रेरणा प्राप्त की है जैसे सुभद्राजी अर्जुन के साथ चली गई ऐसी मैं भी किसी के साथ मैंने बात पक्की कर ली मैं भी भागने वाली हूँ एक राजकुमार से मैंने बात पक्की कर ली है मैं भी भागने वाली हूँ यदि आपने कथा पहले सुना दी होती तो हम इतने दिन प्रतीक्षा क्यों करते हम तो पहले चले जाते पंडित जी ने माथा कूटा के हे भगवान अविवेक पूर्वक कथा सुनी इसने तो उसको यही शिक्षा मिली आगे बढ़े तो रानी ने आकर कहा पंडित जी प्रणाम आपने बड़ी कृपा की जो महाभारत की कथा सुनाई आपने क्या शिक्षा ली बोले हमने शिक्षा ये ली कि द्रौपदी का पंच कन्याओं में स्मरण होता है क्योंकि उसके पांच पति थे और हमारा स्मरण इसलिए नहीं किया जाता प्रातःकाल क्योंकि मेरा एक ही पति है तो मैं भी विचार कर रही हूं कि मैं भी कुछ प्रगति करूं जिससे मेरा भी कुछ नाम होवे अरे हाय रे हाय इसने यही शिक्षा प्राप्त की पंडित जी आगे बढ़े तो राजकुमार मिले उन्होंने चरणों में प्रणाम किया पंडित जी आपको कथा और पहले सुनानी थी इतनी देर में आपने क्यों सुनाई बेटा राजकुमार तुमने क्या समझा कथा में बोले हमने यही सुना समझा हमने यही सुना समझा कथा में कि किस सब प्रकार से राजगद्दी के योग्य था बलवान था वीर था युवा था लेकिन फिर भी उसका बुद्धा बाप उग्रसेन गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था उसने मंत्रियों के साथ गोटफिट कर ली और अकस्मात अपने बाप को जेल में डाल दिया खुद जबरदस्ती राजा बन गया ये प्रेरणा मुझे महाभारत की कथा से मिली अब मैं कंस के पद पर चलूंगा बाप को जेल में डालूंगा खुद राजा बनूंगा राजा बन जाऊंगा तब आपको दक्षिणा दूंगा पंडित जी ने कहा हे भगवान बहुत भला हुआ इस परिवार में कथा सुनाने से चलो आगे बढ़ें। राजा के दरबार में पहुंचे राजा ने आई आईये पंडित जी आप तो बड़े विद्वान है आपने महाभारत की कथा क्या सुनाई हमारी तो आखें खोल दी आपने आओ आओ बैठो बैठो बैठो आपने क्या सुना कथा में क्या समझा राजा बोला हमने यही सुना समझा कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के सांसदूत बन करके गए और दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन ने कह दिया कान खोलकर सुन लो सूच्याग्रमिना दास के सब, बिना युद्धे ने केशव बिना युद्ध के सुई की नौ के बराबर भी नहीं दूंगा तो हे पंडित जी अब तक तो हम महाभारत सुने नहीं थे दान पुण्य कर भी देते थे लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया बिना युद्ध के सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा लड़ भिड़ के कुछ लेना हो तो भले ही ले जाओ राजा से कौन लड़े पंडित जी पोथी उठाई और भाग के चले आए पंडितानी ने कहा क्या हुआ बोले जान बचे तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए ये हुआ कथा तो सबके बीच में सुनाने लायक नहीं लेकिन हम तो सब सुना देते हैं इसलिए महाभारत मूल में यह बात लिखी है कि महाभारत का श्रवण करते समय ब्राह्मण वेद संत और भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्यारे भक्त पांडव इनके विवेक को इनके सत्य को इनके धर्म को इनके सदाचार को अपने ध्यान में रखकर के सुनेंगे इस ग्रंथ को सुनने से जीवन सफल हो जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी कहीं तुमने कर्ण से शिक्षा ले ली दुशासन से शिक्षा ले ली दुर्योधन से शिक्षा ले ली शकुनी को अपना गुरु बना दिया तो फिर तुम्हारे घर में ही महाभारत हो जाएगा बोलो वृंदावन बिहारी अब चमंत पंचम का वर्णन किया गया है श्री परशुराम जी महाराज ने गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी क्षत्रियों का बध करके पांच कुंड भर दिए थे सरोवर और उस तीर्थ को आपने अपने पराक्रम से प्रकट किया और कहा यह कुरुक्षेत्र के जो सीमंतक पंचतीर्थ हैं ये सारी धरती पर सबसे श्रेष्ठ हो जाएं यहाँ मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो यह वरदान श्री परशुराम जी ने मांगा था और उस समय परशुराम जी के पितरों ने प्रसन्न होकर के यह वरदान दिया था इसी परम पवित्र कुरुक्षेत्र में ये महान युद्ध हुआ देखो ध्यान से सुने हमारे यहाँ मरने का स्थान भी सुना जाता है मरो तो कहाँ मरो जाके युद्ध किया तो ऐसे धर्मस्थल में किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सवा धर्म क्षेत्र में जाकर के युद्ध किया जहाँ मरने से कम से कम कल्याण तो हो सदगति तो हो अक्षणी सेना का प्रमाण क्या है अठारह अक्ष सेना महाभारत युद्ध में समाप्त हुई कितनी बड़ी सेना को अक्षणी सेना कहते हैं वैसे तो इसका बहुत लंबा विधान दिया है हम जल्दी जल्दी उसको बता रहे हैं एक रथ एक हाथी पांच पैदल सैनिक और तीन घोड़े इतनी संख्या को पत्ती कहते हैं पत्ती एक पत्ती इसकी तिगुनी संख्या कर दो तो सेना मुक्त कहते हैं और इन सेना मुखों को तीन गुना कर दो तो एक गुल्म होता है और तीन गुलम का एक गण होता है और तीन गण की एक बाहिनी होती है और तीन वाहनियों की रहस्य जानने वाले विद्वानों ने वाहनियों को तीन बाहनियों को एक साथ मिला देने से प्रथना प्रथना होती है और तीन प्रथना की एक चमुह होती है और तीन चमूह की एक अनीकनी होती है और दस अनी की एक अक्षौणी होती है दस अनीकनी सेना जिसमें हो वो एक अक्षवणी होती है ये महाभारत में अक्षौणी सेना का प्रमाण दिया है माने कुल मिलाकर एक अक्षवणी सेना में कितनी संख्या होती है ये ध्यान से सुन लें नोट कर लें द्विजसत्तमा अक्षौहिणिया प्रस्यागणितई सहसाण्येक विशति शुपरी सैवास्ता भूय से सप्तति गजाण विनर्दे एकणी सेना में। रथों की संख्या होती है 21,870 तो कितने रथ होते हैं 21,870 तो रथ होते हैं और 21,870 तो हाथी होते हैं एक अक्ष सेना में और पैदल सैनिक होते हैं 1,09,350 एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास पैदल सैनिक होते हैं घोड़े कितने होते घोड़े नहीं गिनाए पैंसठ हजार छह सौ दस घोड़े होते हैं इतनी सेना को मिलाकर एक अक्षनी सेना कही जाती है अब कोई गणितज्ञ हो तो जोड़ के बतावें इक्कीस हजार आठ रथ और 21,870 हाथी कुल मिलाकर कितने हुए कितने हुए जल्दी बताओ 21,870 हजार रथ और 21,870 हाथी कितने हुए चलो आप लोग लिख लेना बाद में बता देना और पैंसठ हजार घोड़े एक लाख अस्सी चलो कितने हो गए और एक लाख नौ पैदल सैनिक हुए एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास पैदल सेमिट हुए अब देखिए एक एक रस पर कम से कम दो दो लोग हैं एक तो सारथी है एक रती है दुगनी संख्या तो वो हो गई पैंसठ हजार छह घोड़े हैं एक एक सवार घोड़े पर हो गया लड़ने वाला और अठारह अक्षहणी सेना मारी गई अब एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास सौ केवल पैदल सैनिक के हैं इनको दस गुना कर दो अठारह गुना कर दो इतनी सेना मारी है, और फिर हाथी घोड़ों पर जो लोग हैं उनकी संख्या जोड़ो उन जीवों की संख्या जोड़ो कितनी कितना विशाल युद्ध हुआ और इतना बड़ा महान युद्ध था शायद इतनी बड़ी सेना आज ही लोगों के पास नहीं हुई होगी क्या महाराज जी इतनी बड़ी सेना नहीं लोगों के पास इससे महाराज जी एक बात प्रमाणित होती है कि भारतवर्ष का जो वर्तमान स्वरूप है ये भारतवर्ष नहीं था उस समय चीन तक भारतवर्ष था चीन से भी युद्ध करने भारत महाभारत के युद्ध में आए हैं सारी धरती पर भारत का शासन था ये जितने दीप उपदीप है सब भारतवर्ष ही भारतवर्ष के अधीन ही थे इतनी बड़ी सेना युद्ध करने आई है इतना बड़ा अधर्मियों का संहार हुआ है इस प्रकार से ये बात बताई गई दस दिन तक महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला 18 दिन में इतनी बड़ी सेना नष्ट हुई सबसे अधिक लोहा लिया पितामह भीष्म ने दस दिन तक प्रचंड पराक्रम पूर्वक युद्ध किया और अंत में भी बाण से या पर सो गए पांच दिन युद्ध किया द्रोणाचार्य जी ने कितने हो गए पंद्रह पंद्रह दिन कारण दो दिन तक ही युद्ध कर पाए दूसरे दिन कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए शल्य ने केवल आधे दिन तक युद्ध किया और आधे दिन में ही वे वीर को प्राप्त हो गए और इसके बाद भीमसेन और दुर्योधन का आधे दिन में गदा युद्ध हुआ और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जनगा विजीर्ण हो गई इस तरह से 18 दिन में पूरा युद्ध संपन्न हो गया और अठारहवा दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी और द्रौपदी के सोते हुए पांच पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया सब का वर्णन किया गया है महाराज इस पूरे महाभारत ग्रंथ में किस किस पर्व में क्या क्या है ये सारी बात कही गई है और महाराज ये भी कह दिया गया हरिवंश ततः पर्वम पुराणम खिल संगीतम विष्णु पर्व शिशोचर्या विष्णो कंस बदत तथा ये हरिवंश जो है ये भी महाभारत का परिशिष्ट भाग ही है हरिवंश के साथ ही महाभारत संपूर्ण माना जाता है इसमें भविष्य पर्व का भी वर्णन किया गया है और कहते हैं भरत वंश का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है शकुंतला के गर्भ से राजर्ष दुष्यंत के द्वारा राजी भरत का जन्म हुआ जिनसे नाम से इस कुल को भारत कुल कहा जाता भारतवंशी कहा जाता है ये बड़ा पवित्र कुल हुआ इन सब की भी इसमें चर्चा आई है और फिर एक बार पुनः किस किस पर्व में कौन कौन कौन कौन, -कौन सी कथा संक्षिप्त में कही गई है उसका वर्णन किया गया और उसके वर्णन के बाद कहा अतः परम शांति पर्व द्वादशम बुद्धि वर्धनम इसके पूर्व ग्यारह पर्वों की सूची सुनाई गई बारहवा पर्व शांति पर्व है यत्र निर्वेदमापन्नो धर्म राजो युद्धि इस शांति पर्व में धर्मराज स्थिर को वैराग्य उत्पन्न हो गया देखिए महाराजी पूर्वक सत्य सदाचार पूर्वक धर्म का पालन करने का फल है वैराग्य धर्म का फल क्या है वैराग्यु वो प्राप्त तो हो गया यदि हमारी भोगों की वासना और बढ़ती चली जा रही है भोगों के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में ना धर्म है ना सदाचार है सत्य है यदि हमारे चित्र में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो ही हमें समझना चाहिए हमारा जीवन सफल है हमारा जीवन सार्थक है हमारा किया गया सब सफल है आसक्ति फिर भी नहीं गई तो उन्होंने जो पितामह भीष्म से पूछा है उसको उन्होंने बताया है और बोले महाराज शांति पर्व को सुनने के बाद मोक्ष धर्म का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है यह ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है इस पर्व में तीन अध्याय हैं और चौदह श्लोक हैं। इसके बाद अनुशासन पर्व है ये भी बहुत सुंदर पर्व है महाभाग्यम गवाम च ब्राह्मणा तथा च रहस्यम चैव धर्माण देश बहुत प्यारा श्लोक है यासी कह रहे हैं महान भाग्यशाली गौ और ब्राह्मण इनकी महिमा का वर्णन है इनको महाभाग्यशाली क्यों कहा गया बोले जो महाभाग्यशाली होगा वही अपने सेवक को महाभाग्यशाली बना सकेगा जो गौ की सेवा करेगा वो महाभाग्यशाली हो जाएगा अभागा होने पर भी उसके नवीन भाग्य का निर्माण हो जाएगा जो ब्राह्मणों की संतों की सेवा करेगा वो भले ही भाग्यहीन हो लेकिन उसके महान भाग्य का निर्माण हो जाएगा वो महाभाग हो जाएगा कहते महाराज इन सबकी महिमा का वर्णन श्रीवंद महाभारत में किया गया है और इसके बाद परीक्षित के जन्म का भी वर्णन है परीक्षित ने कैसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया उसका भी वर्णन है और श्री परीक्षित सब कुछ त्याग करके सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनकर मुक्त हो गए इसका भी वर्णन है और अंत में जन्मे जी ने सर्प यज्ञ किया और उस यज्ञ को आस्तिक महर्षि ने रोका इसका वर्णन है और फिर बैषम्पायन महर्षि ने व्यासी की आज्ञा से संपूर्ण महाभारत की कथा जन्मेजय के दरबार में यज्ञशाला में बैठकर के संपूर्ण कथा सुनाई है इसका मतलब महाभारत की कथा में यज्ञ भी जरूरी है यज्ञ में कथा होती है देखो सहज योग बन गया गायत्री पुरस्करण महायज्ञ भी हो रहा है महाभारत की कथा भी हो रही है अब पंडितों कथावाचकों के लायक श्लोक इस श्लोक को सुनने के बाद यदि महाभारत नहीं पढ़ा तो आपने फिर ठीक से सुना नहीं महाराज जी व्यासी घोषणा कर रहे हैं यो विद्या चतुर वेदांत ंगोपनिषदो दिविज न चाख्यान मिद विद्यान न सण ज्ञासी घोषणा कर रहे हैं किसी विद्वान ब्राह्मण ने चारों वेद सस्वर कंठस्थ कर लिए हो सारे उपनिषदों को पढ़ लिया हो न्याय व्याकरण मीमांसा ज्योतिष आदि शास्त्रों को भी पढ़ लिया हो किंतु यदि महाभारत का स्वाध्याय नहीं किया है तो नैव सद विक्षण या कि वो विद्वान नहीं हो सकता वो विलक्षण मेधा से संपन्न नहीं हो सकता वो तो विशिष्ट विद्वान नहीं बन सकता इसलिए भैया यदि विशिष्ट वक्तृता चाहिए बाघ वैभव चाहिए बाघमित्व चाहिए शास्त्र का बोध चाहिए सनातन धर्म के स्वरूप का ज्ञान चाहिए तो सभी को विशेष कर वक्ताओं को ब्राह्मणों को विद्वानों को महाभारत शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए अब दूसरे लोग जो क्या कहते हैं महाराज जी अर्थशास्त्र को आजकल क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले लोग कुछ दूसरा शब्द कहते हैं अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को, अर्थ को आप लोग समझते हैं ना कहते जो अर्थशास्त्री हैं आजकल कहते ना अमुख अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के जाने वाले हैं भारतीय शासन व्यवस्था ही नहीं वैश्विक शासन व्यवस्था में किसी अच्छे अर्थशास्त्री की आवश्यकता है क्योंकि अर्थ व्यवस्था ही सुदृढ़ सु, सुशासन की आधारशिला है अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी सब गड़बड़ा जाएगा ध्यान से सुने महाराज आज के राजनीतिकों को इस बात को सुनकर समझकर महाभारत के अर्थशास्त्र को पढ़ाना चाहिए विद्यालयों में जैसी घोषणा कर रहे हैं सर्वोत्तम अर्थशास्त्र को समझना चाहता हो तो उसे महाभारत का श्रवण करना चाहिए इससे बड़ा कोई अर्थशास्त्र नहीं है और इससे बड़ा कोई धर्मशास्त्र नहीं हो और इससे बड़ा कोई मोक्ष शास्त्र नहीं है और इससे बड़ा कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई अभिलाषा पूरक काम शास्त्र ऐसी बड़ा भी नहीं है अर्थ शास्त्र प्रोक्तम धर्म शास्त्र मिदम महत काम शास्त्र मिदम प्रोक्तम व्यासेना मित बुद्धि नुत्वाद मुकाख्यानम रोचते पुंस को लोतमसा रूक्षा ध्वांग सत्यवा कहते भैया कोई बढ़िया बगीचे में जाके बैठे और वहाँ कोयल बोले कू कू कू अब कोयल की भाषा सुन रहा हो बढ़िया आम के बौर खिल रहे शीतलमंद सुगंध हवा आ रही है मौज आ रही आनंद से तरी ले रहा है बगीचे में अब उसी समय कोयल बंद हो जाए कौआ कांव काव करने लग जाए तो जो बगीचे में बैठकर कोयल की आवाज सुन रहा है उसे कौओं की कांव कांव अच्छी नहीं लगेगी इसलिए जिसने महाभारत की कथा सुन ली उसको दुनियादारी की चर्चा तो कौओं की कांव कांव जैसी लगेगी ऐसी महाराज महाभारत की महिमा है जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है उसी प्रकार से संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है बहुत ऊंची बात यासी कह रहे हैं अनास्ृत्यदाख्यानम कथा भुवि न विद्यते आहार मनपाश्रृत्य शरीर के अवधारणम कहते जैसे बिना आहार के शरीर को धारण नहीं किया जा सकता है बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह सकते आप शरीर धारण नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार से बिना महाभारत के कोई कथा बनने वाली नहीं है जैसी कहते चाहे किसी पुराण की कथा कहो महाभारत सबका खजाना है सबका आकर है सारे ग्रंथ सारे पुराण वहीं से प्रकट हुए हैं कैसे बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता ऐसी बिना महाभारत के कोई कथा नहीं बन सकती है इसलिए कथा बनाना है कहना है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा इदम कविवर ही सर्वि आख्यान मुख जीव्यते उदय प्रेप सुधीर भक्ति रभिजात इवेश्वरा साधु रेषास्त्र इवाश्रमा कहते जैसे कहते हैं कि श्रीमद भा, महाभारत की कथा सभी कवियों का उपजीव्य है उपजीव्य जानते हैं ना प्रेरक सारे कवियों ने प्रेरणा यहीं से ली है जैसे तीन आश्रम गृहस्थाश्रम के उपजीव्य हैं। बानप्रस्थ आश्रम का निर्वाह ग्रहस्थाश्रम से सन्यास आश्रम का निर्वाह ग्रहस्थाश्रम से और ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वाह गृहस्थाश्रम से होता ऐसी महाभारत के आश्रय से ही सारे आख्यान उपाख्यान प्रकट होते हैं पुष्कर तीर्थ की बड़ी महिमा है पुष्कर तीर्थ कहाँ है इसी राजस्थान में है ना तीर्थ गुरु पुष्कर कहा जाता है ब्रह्मा जी का मंदिर है हम भी दर्शन करने गए हैं पुष्कर बहुत अच्छा महान तीर्थ है इस समय तो दुर्भाग्य से कुछ नशाखोर विदेशियों ने पुष्कर की अवस्था बहुत विकृत बना दी है और बड़े तेजी से वहां धर्म और सदाचार का ह्रास हो रहा है सभी को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए और पर्यटन के बढ़ावा के नाम पर जो तीर्थों की पवित्रता नष्ट की जा रही है उस पर ध्यान देना चाहिए वर्तमान के विचारवान शासकों को भी तीर्थों की पवित्रता के ऊपर कठोर कदम उठाना चाहिए हमारे भारतवर्ष के तीर्थ पवित्र नहीं रहेंगे स्वच्छ नहीं होंगे धार्मिक गतिविधियों से संपन्न नहीं होंगे तो महाराज उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हम चाहे जितनी प्रगति कर लें, भारत फिर भारत नहीं रहेगा भारत भारत तब तक है जब तक भारत की भारतीय संस्कृति और भारतवर्ष के महान तीर्थ उनकी पवित्रता सुरक्षित है तभी तक वह श्रेष्ठ है तो हमारा पुष्कर तीर्थ की बड़ी महिमा है पुष्कर में जाकर कोई तप करे स्नान करे कहते भैया उसका जो फल है जो महाभारत सुनता उसको पुष्कर जाके गोता लगाने का भी कोई मतलब नहीं महाभारत सुन लिया एक अध्याय भी उसको पुष्कर जी में स्नान का फल मिल गया सारे धरती के तीर्थों में स्नान का फल मिल गया आज कौन सी तिथि है गंगा दशहरा आज तीर्थों में स्नान जरूर करना चाहिए पुष्कर जी में स्नान करना चाहिए हमारे मन में आ रहा था यदि पुष्कर पास में होता तो स्नान कराते यहाँ तो श्लोक ही आ गया कि महाभारत की कथा सुनने वाले को पुष्कर स्नान से क्या प्रयोजन उसने कथा सुन ली तो गंगा जी में नहा लिया यमुना जी में नहा लिया पुष्कर जी में नहा लिया सब तीर्थों में उसका स्नान हो गया तो हम लोगों का भैया गंगा दशहरा बहुत बढ़िया बन गया हल्दी लगी न फिट करी रंग शोखो आयो खर्च हुआ परेशानी भी गर्मी में झेलनी नहीं पड़ी पंखा के नीचे पंडाल में बैठे बैठे गंगा दशहरा को सब तीर्थों का स्नान हो गया बोलो महाभारत महाकाव्य की यो गोशतम कनक संगमयम ददाती विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय शुनिया भारत कथा शुणुया चित्यम तुल्यम फलम भवती तस्व जो प्रतिदिन गायों के सिंगों में सोना मढ़वाकर वेदज्ञत्राल सं्या वंदन करने वाले सदाचारी ब्राह्मणों को रोज स्वर्ण संगमयी सौ गायों का दान करता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण करता है इन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है कितनी महिमा है महाराज जी यहाँ यह पर्व संग्रह पर्व संपन्न होता है जन्मेजय के तीन भाई थे श्रुतसेन उग्रसेन और भीमसेन के तीन भाई थे यज्ञ में बैठे थे उसी समय देवताओं की कुटिया ध्यान से सुनो देवताओं की कुटिया देवताओं की कुटिया का नाम है शर्मा और उस शर्मा के पुत्र का नाम है शारमे कुत्तों के कुत्ते को संस्कृत में शारमे ही कहते हैं पर मूल में देवताओं की कुटिया है शर्मा और उसके पुत्र का नाम है शारमे वो यज्ञ का दर्शन करने आया और जय के भाइयों ने कुत्ते को मारा वो कुत्ता रोता हुआ अपनी मां के पास गया उसकी मां शर्मा कुतिया ने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है बोले महाराज मां मुझे जन्मे के भाइयों ने मारा है बोले तूने अपराध किया होगा तो तुझे दंड मिला मां मैंने कोई अपराध नहीं किया मैंने यज्ञ की किसी सामग्री को सुघा नहीं चाटा नहीं कहा तक कहे मैंने देखा भी नहीं तो भी उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया और मुझे घायल कर दिया तब तो उसकी मां बोली अच्छा ऐसी बात चलो अपने पुत्र को लेकर जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच गई ब्राह्मणों को डांट लगाई यजमान को डांट लगाई बोले तुम लोग यज्ञ कर रहे हो धर्म का मूल है दया और तुम लोगों के मन में दया नहीं है मेरे पुत्र ने न किसी सामग्री को सुधा न काटा न दूषित किया न यज्ञशाला में गुस्सा फिर तुमने हमारे पुत्र को मारा क्यों मैं तुम्हें शाप दे रही हूं उस पुतिया ने शाप दिया शर्मा ने कि अकस्मात् किंचित उतवंत सानुवात यस्मात दयम भी तो नपकारी तस्मात दृष्टम तमाम भय बिना अपराध के तुमने मेरे पुत्र को मारा है इसलिए तुम्हारे ऊपर अकस्मात् भय आ जाएगा और उस भय से तुम्हें ग्रसित होना पड़ेगा शाप देकर कुटिया चली गई ध्यान दें इस कथा का तात्पर्य क्या है इस कथा का तात्पर्य है सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है जहाँ वह गाय के आदर की बात करता है वहां वह यह भी कहता है कि कुत्ते को भी मारो मत किसी भी प्राणी की निंदा मत करो किसी भी प्राणी का तिरस्कार मत करो तुम कुत्ते को भी यदि मारते हो बिना किसी हेतु के यदि कुत्ते को मारते हो तो उसकी आत्मा भी यदि दुखी होकर के साथ देगी तो तुम्हारे जीवन में भय आ जाएगा कुत्ते को पालना मना है महाभारत में। आगे हम बताएंगे जो कुत्ता अपने घर में रखता है महाभारत में लिखा है उसके घर में देवता हविष ग्रहण नहीं करते उसके घर में पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते उसके द्वारा किए गए सारे शुभकर्म व्यर्थ हो जाते हैं मरने के बाद उसे नरकगामी होना पड़ता है इतना निंदित है कुत्ते को पालना कुत्ते को घर में रखना पर उसी शास्त्र में कुत्ते को मारना लिखा, मना लिखा है और कुत्ते को रोटी देनी चाहिए पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को महाराज यहाँ तक पुराणों में लिखा है गरुड़ पुराण में लिखा है शर्मा के दो लड़के है एक का नाम है श्याम एक का नाम है शबल ये दोनों अपनी सेना के साथ जमलोक के मार्ग में रहते हैं और जो लोग भोजन के बाद कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते हैं हैं उनके शरीर के मांस को नोच कर वो खा जाते हैं जितना उनका जीवन भर का हिस्सा होता उतना नोच के खा जाते हैं इसका मतलब है कि भैया कुत्ते को भी रोटी अवश्य देनी चाहिए और एक पैसा खर्च नहीं होगा इतनी बढ़िया चौकीदारी करते महाराज रिस्पत तो खाते नहीं चौकीदारी बढ़िया करते हैं पर घर में घुसाना नहीं चाहिए घर में पालना नहीं चाहिए हमारे पुद की खात वाले महाराज जी बारह मास का नियम था उनका रसोई जब दोपहर में बनती थी, एक मोटा टिक्कर कुत्ते के लिए बनाते थे एक बड़ा टिक्कर गौ माता के लिए पहला और सबसे आखिरी वाला कुत्ता के लिए बनवाते थे और कई बार विद्यार्थियों को भूख ज्यादा लगती तो उसमें से भी कुछ ले लेते कहते है तेरी जरे तेरी कुत्ते का भाग भी खा गया रे राम राम राम राम राम राम फिर उतना सामान डलवाते उसके लिए तो वो अच्छा कुत्ता कभी स्थान के भीतर नहीं घुसता और दारू के बाद आवाज लगाते तमाम कुत्ते इकट्ठे हो जाते सबको देते और वो पूरी रात वही रहते फिर फिर हिम्मत है जो खाद चौक के दरवाजे से भी रात को कोई निकल जाए भीतर घुसने की बात तो दो। साधु महात्मा गए तो नहीं बोलते और कोई निकले तो निकल नहीं सकता था तो महाराज कहते थे हमारे यहाँ गेट लगाने की जरूरत नहीं है ये है ना चौकीदार है ऐसी लटका दो कुत्ते को टुकड़ा अवश्य दो पर कुत्ते को पालो मत कुत्ता मारे सो कुत्ता कुत्ता पाले सो कुत्ता नारायण साप देकर के चली गई और जन्मेजय को बड़ी घबड़ाहट हुई वे हस्तनापुर आए और अपने पुरोहित से बोले कि भाई ये साप हो गया है हम लोगों को इस साप का कोई न कोई प्रायश्चित तो बताओ एक दिन की बात है जन्मेजय जंगल में शिकार खेलने के लिए गए वहां श्रोत श्रवा नाम के एक ऋषि विराजमान थे उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा वो सदा तपस्या में लगे रहते थे जन्मे जय ने श्रोत के पास जाकर उनके पुत्र सोम को पुरोहित के रूप में हमें प्रदान कर दो जो कर दो ऐसी प्रार्थना की और कहा कि भगवान सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों श्री श्रुप ने कहा कि जन्मेजय यह मेरा पितृ पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है मेरे तपोबल से ही इसका भरण पोषण हुआ है एक दिन एक सर्पणी ने मेरे अमोघ तेज को ग्रहण किया और इसी कारण से इसके, इसके पेट से इसका जन्म हुआ यह तुम्हारी पाप कृतियाओं को तो टाल सकता है केवल भगवान शंकर की कृत्या को ये टाल नहीं सकता और ये सब कुछ कर सकता है किंतु इसका एक नियम है नियम ये है कि यदि कोई भी ब्राह्मण इसके पास आकर किसी वस्तु की याचना करे तो एक क्षण भी नहीं लगाता चाहे जिसमें मूल्यवान वस्तु हो तुरंत दे देता है इसलिए तुम इसके इस व्यवहार को सहन कर सको तब तो इसको पुरोहित बनाओ नहीं तो और किसी को खोज लो बोले नहीं नहीं महाराज तब कुछ आपके पुत्र सोमस्त्र की आज्ञा के अनुसार ही होगा उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा अब तो महाराज पुरोहित को लेकर के जन्मे लौट के आए और आकर के महाराज प्रेम से उन्होंने एक दिन की बात है अपने पुरोहित को लौट करके आए और एक दिन अपने भाइयों को बुला करके बोले कि मैंने अपना पुरोहित इनको बनाया है ये जो कुछ कहें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और ऐसा कह करके अपने भाइयों को समझा करके राजा जनमेजय जय तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और तक्षशिला प्रदेश को भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया गुरुजी की आज्ञा किस प्रकार से पालन करना चाहिए इस संबंध में महाभारत में सबसे पहला उपाख्यान जो है को गुरु भक्ति का है गुरु भक्ति से ही महाभारत का उपासन शुरू होता है गुरु भक्ति क्या है गुरु जी के पांव हाथ दबा देना कपड़ा गमछा धो देना शरीर की सेवा कर देना इतनी ही गुरु सेवा नहीं है हाथ पांव दबाने वाले कभी बुद्धि बिगड़ती तो गला भी दबा देते हैं गुरुजी हाथ पांव दबाते तो बहुत दिन हो गए थोड़ा कंठ दबा दें आपका बहुत दिन हो गए अब पधारो सबसे बही सेवा क्या है आज्ञा समून सुसाही सेवा आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है वेद भगवान कह रहे हैं ध्यान दें लिखने योग्य वाक्य है आचार्यवान पुरुषों वेद आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा गुरुजनों की आज्ञा पालन करने का स्वभाव जिसका नहीं है वह व्यक्ति चाहे जितना कठोर साधन करे भगवान तक नहीं पहुंच सकता है गुरुजी आज्ञा दे दें, उनके रुख को देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर कार्य करे तो सामान्य सा कार्य करते करते उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी महाराज जी हमारे दिल में गिरिजा जी की परिक्रमा में जो अपने राधा कुंड से आते हैं तो ग्वालियर वाला मंदिर है बीच में इसी क्षेत्र की बात है। ये श्याम सखी नाम के सिद्ध संत रहते थे महाराज जी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उनके गुरुजी ने श्याम सखी जो सिद्ध संत थे उनके गुरुजी ने श्याम सखी जी को कहा बेटा तुम्हारा एक ही काम है संत सेवा होती है गोसेवा होती है सबरे उठ करके गैया का गोबर उठाना झाड़ू लगाना सोनी सेवा करना गाय को सानी बनाना और इसके बाद गाय की सेवा भी समय तो लगता है सेवा में फिर ध्यान करके तलब शुरू करना तब तक, तक रसोई बनाने वाले लोग रसोई बना लेंगे और ठाकुर जी को भोग लग जाए तो परोस के सबको जिमाना, और झिमाने के बाद फिर रसोई के सारे बर्तन मांजना चौका लगाना और चौका लगाने के बाद अब देख लो कोई भूखा नहीं रह गया सब बचे खुचे प्रसाद को पाना अन्ना बचा तो ऐसे जल पी के भजन करना ये तुम्हारा साधन है और जितना बन जाए उतना अपना हरि नाम का जप करो ये साधन बता दिया और इस साधन को श्याम सखी जी करने लगे मारा पूरा दिन इसी में लग जाता था शाम को तीन चार बजे वो प्रसाद का पाते थे चौका का लगा करके सब काम से निकटते एक ही समय चौबीस घंटे में आहार होता एक दिन की बात है सब करके वो बर्तन मांझ करके रसोई घर में मिट्टी का पोता लगा करके और पोता पोता जानते हैं ना गोबर मिट्टी से एक बाल्टी में घोल लेते हैं कपड़े का पोतड़ा होता है तो उसको गीला करके उसी से पोता फेरते तो पोता लेकर के लगाई रहे थे तब तक उनको आवाज आई छम छम छम छम नेत्र खोले उन्होंने तो उधर कुसुम सरोवर की तरफ से युगल सरकार गलवइया दिए हुए रसोई घर के तरफ से उनके सामने से आ रहे हैं छम छम मुस्कुरा रहे हैं हाथ में बांसुरी है अब वो पोता ऐसे फेरना चाहते थे तो उन्होंने अपने कपोल पर पोता रखा ऐसे देखते ही रह गए युवल सरकार आए दोनों ने अपना करकमल सिर पर रखा इनके आंख से आंसू बहने लगे और ठाकुर जी चले गए आज शाम सखी जी सायंकाल हो गया बिना भोजन के गाल पर पोता रखकर ही रोते रह गए लोगो ने कहा कि गुरुजी, आज पता नहीं श्याम को क्या हो गया वो तो, तो बस जब से पोता लगाने के बाद ना आगे पोता लगा रहा है केवल कपोल पर पोता रखकर रो रहा है गुरुजी रो पड़े बोले आज श्याम का काम हो गया आज श्याम का काम हो गया आज उसको पोता लगाना गोबर उठाना आज उसका सफल हो गया ये है गुरुजन आज जाए तो चौका पोता फेरते फेरते बर्तन माँजते माँझते ठाकुर जी आ जाएंगे बिना बुलाए अब गुरुजी कहें सेवा करो और चेला माला लेके बैठे हजारा किस देओ? माला जपने का निषेध नहीं है मनमुखी साधन का निषेध है गुरुजनों की जैसी आज्ञा हो इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं सदगुरु पादास्त्रे ग्रहण करना यह एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए धैर्य रखना चाहिए आज अब भीतर से यह पक्का हो जाए कि अब हम आजन्म इनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मानकर अत्यंत निष्काम निर्मल और निश्चल भाव से इनकी सेवा करते हुए जीवन भर आज्ञा का पालन कर सकेंगे ऐसी अपनी निष्ठा श्रद्धा को चटोल्य भीतर से पक्का कर ले फिर अपना समर्पण कर दे तो एक ही जन्म में काम बन जाएगा फिर तो भटकना नहीं पड़ेगा आज्ञा पालन बहुत जरूरी इसलिए शिष्य कौन है गुरु कौन है वो कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा अशिष्यत्व कोवा गुरुत्व गुरु कौन है बोले जो भगवान की बात बताए भगवान को और बढ़ाए वो गुरु है शिष्य कौन है बोले जो गुरु भक्त है वही शिष्य है गुरु भक्त मैंने गुरु जी की आज्ञा हुई बस वही उसके लिए वेद वाक्य है मान करके साधन में लग जाए वो शिष्य तो महाराज जी एक गुरु भक्ति का प्रसंग सुनाया जा रहा है आप ध्यान से सुने हम चाहते हैं कि हम जल्दी से कम से कम इस प्रकरण को आज पूर्ण कर दें महर्षि आयोध वन में बिराजते थे उनके तीन शिष्य थे एक शिष्य का नाम था उपमन्यु दूसरे का नाम था आरुणि और तीसरे का नाम था पांचाल और चौथा भी एक शिष्य था उसका नाम था वेद ये चार शिष्य थे एक दिन उपाध्याय आयुधन ने गुरु महाराज ने अपने आरुणि नाम के शिष्य से कहा बेटा पानी बरस रहा है और पानी के बहाव में खेत की मैड़ टूट रही है पानी बह जाएगा तो धान कैसे होगी धान नहीं होगी तो यज्ञावन कैसे होंगे सेवा कैसे होगी इसलिए जाओ बेटा फावड़ा लेकर के जाओ और मेड़ को बांधो आरुणी मेड़ बांधने गया कथा थोड़ी लंबी है लेकिन महाराज वो मैड बांधता इधर से बांधता तो उधर से फूट जाती उधर मिट्टी डालता तो उधर से फूट जाती तब उसने जहाँ पानी का बेग था वहीं वह स्वयं मैड बनकर के लेट गया पूरी रात पानी बरसता रहा और खेत का पानी बाहर नहीं उसने जाने दिया खेत को बचा लिया मिट्टी कटने से प्रातःकाल हो गया पूरी रात भयंकर पानी वरसा था महर्षि आयोध धौमी ने कहा शिष्यों मेरा शिष्य आरुणी कहा गया बोले गुरुजी आपने भेजा था उसको क्यारी टूटी है बांध के आओ तो चलें खोजें हम उसको वहां गए बोले आरुणे पांचाल्य क्वासी भत्ते ही थी वो आरुणे पांचाल्यसि भत्ते ही थी अरे पांचाल्य निवासी पंजाब निवासी आरुणी बेटा कहाँ हो आओ उसने कहा महाराज मैं तो यहाँ क्यारी बनकर पड़ा हूँ आप कहते मैड नहीं टूटनी चाहिए मैं स्वयं ही मैड बनकर पड़ा हूँ अच्छा अरे पूरी रात पानी बरस रहा आप बना रहा गुरु जी का हृदय प्रसन्न हो गया तो पानी बंद हो गया अब बह के कहीं नहीं जाएगा उठ के आओ तब वह उठ के आया चरणों में साष्टांग प्रणाम किया अब तो प्रसन्न हो गए गुरु महाराज और उन्होंने कहा तुम इस मैड को तोड़ करके प्रकट हुए हो इसलिए आर से तुम्हारा नाम महर्षि उद्दालक होगा बेही महर्षि उद्दालक हुए ब्रह्म विद्या के आचार्य महर्षि उद्दालक हुए उद्दालन कर्म मैड को तोड़ करके खड़े हो गए इसलिए इनका नाम उद्दालक हुआ और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए सर्वे से वेदा प्रतिभा सर्वाणी धर्म शास्त्राणी की संपूर्ण वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र शास्त्र तुम्हारे अंतस्करण में प्रकट हो जाएंगे आशीर्वाद और आरुणि आज्ञा पाकर अपने देश को चला गया आयोजन के दूसरे शिष्य उपमन्यु थे ये भी बड़े गुरुभक्त थे कहा बेटा उपमन्यु तम चो उपाध्याय प्रेश्या मृतोप मन्योगा रक्षक बेटा हम तुम्हें गो सेवा का कार्य दे रहे हैं तुम गो पालन करो गो सेवा करो जंगल में गायों को चराया करो जहाँ समय हो जाए वहाँ स्नान करके संध्या कर लिया और गायों की सेवा करना यही तुम्हारा काम है आजकल का कोई चेला होता तो वो कहता कि गुरु जी खेत में पानी भराना होता और फावड़े से खुद खोद कर मैड का काम करना होता तो घर ही क्यों छोड़ के घर में युवा खेत का काम करते आप पढ़ाने लिखाने की बात तो करते नहीं खेत में मेड़ बनाने का काम सोचते हो ऐसा कहता कि नहीं कहता दूसरा कोई चेला हो तो कहता गुरुजी आप हमसे गैया चरवा रहे हो पढ़ाने लिखाने की बात तो दूर रही साधन की बात तो दूर रही गैया चराने की बात कह रहे हो बस तो भैया जो विद्या आपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है वह ज्ञान गुरुजनों की आज्ञा पालन से प्राप्त हो जाता है उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है अब तो गुरुजी की आज्ञा से उपमन्यु भैया चढ़ाने लग गया और लौट के शाम को प्रणाम करता एक दिन उन्होंने कहा बेटा उपमन्यु तुम इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हो तगड़े कैसे हो तुम तगड़े हो। इसका मतलब पुराने गुरुजी चेलों को तगड़ा भी नहीं देखना चाहते थे कि चेला मोटा कैसे हो रहा है उपमान्य मोटा कैसे हो रहा है बोले गुरुजी आपने कहा गैया चढ़ाओ हम गैया चढ़ाते हैं आसपास कोई गांव मिल जाता है ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा मांग लेते हैं खुद चकाचक खाते है महाराज बढ़िया बढ़िया भिक्षा में मिल जाता है बाजी ब्रह्मचारियों को भिक्षा तो मांगनी चाहिए लेकिन ब्रह्मचारी का धर्म है जो भिक्षा में मिले वो गुरुजी को अर्पित करना चाहिए कि खुद खा लेना चाहिए ये तो तुम पाप करते हो तो गुरु गुरुजी हम जानते नहीं थे गलती होगी अब नहीं करेंगे अब वो भिक्षा मांग के लाता गुरुजी को अर्पित कर देता खुद नहीं खाता एक दिन गुरुजी ने पूछा आय धूम्य महर्षि ने पूछा बेटा भिक्षा तो पूरी की पूरी मैं ही ले लेता हूं उसमें से कुछ तुमको देता नहीं खाने के लिए तो तुम खाते क्या हो बिना खाए इतने मोटे कैसे हो गा जी एक बार भिक्षा मांगकर आपको दे देता हूँ दोबारा फिर मांग लेता हूँ फिर टिकट बना के खा लेता हूँ अरे राम राम ये तो बड़ा बुरा करते हो सन्यासी को ब्रह्मचारी को एक ही बार भिक्षा लेनी चाहिए तुम दो दो दो दो बार गृहस्थ पर भार डालते हो ये ठीक नहीं है इसलिए ध्यान दें विरक्तों को दो बार भोजन का विधान नहीं है एक बार ही भोजन करने यही उनके लिए पर्याप्त है ग्राहक पर भार उन्हें नहीं बनना चाहिए कमाते नहीं तो भार क्यों बने बोला गुरुजी मैं तो जानता नहीं था गलती हो गई अब द्वारा भिक्षा नहीं करूंगा देखो गुरुजी ने कितनी कठोर परीक्षा ली गैया दिन भर चलाओ भिक्षा मांगो वो हमको दे दो एक दिन गुरुजी ने कहा बेटा उपमनु तुम फिर भी हट्टे कट्टे दिख रहे हो तुम्हारे तो स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आया दुर्बलता नहीं आई क्या बात है इतने तगड़े कैसे हो उसने कहा गुरुजी अब भूख तो कुछ न कुछ तो भूख के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी गैया चराता हूँ भूख लगती है किसी भी गौ माता से प्रार्थना कर लेता हूँ दूध के पी लेता हूँ अरे राम राम ये तो और बुरा करते हो तुमको गैया चराने के लिए भेजा है तो दूध पीने के लिए भेजा है ये तुम चोरी करके दूध पीते ये तो बहुत खराब बात है ये नहीं करना चाहिए बोले तो गुरु जी हम जानते थे गलती होगी क्षमा करो अब ऐसी गलती नहीं होगी अब दूध पीना भी छोड़ दिया एक दिन गुरुजी ने फिर बोला बेटा उपमन्यू तुम्हारा स्वास्थ्य तो फिर भी पूर्व दिखाई पड़ता है क्या खाते हो उस समय उसने कहा महाराज जब बछड़े दूध पीते हैं ना गौ माता का तो वो आजकल तो लोग कम पिलाते हैं दूध बछड़ो को देखो महाभारत ने लिखा है जो बछड़ों को दूध कम पिलाते हैं उनके घर में दूध पीने वाले बालक पैदा नहीं होते अर्थात उनका वंश नष्ट हो जाता है इसलिए गो को ध्यान से सुनो दो क्षण के ऊपर पूरा अधिकार है बछड़े का डेढ़ महीने तक गाय को केवल इसलिए दोहना चाहिए कि गाय बिगड़ न जाए बाकी झिककर चारों क्षण बछड़े को पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा निकाल ले और इसके बाद दो क्षण पर अधिकार उसका सदा बनाकर रखना चाहिए अपराध होता है तो बछड़े दूध पीते हैं इतना दूध पीते थे पुराने जमाने में कि दूध पीते पीते उनके यहां से बहने लग जाता है तो बोले बच्छड़ों के जो फैन झाग यहां से टपकता है ना हम उसी को चाट लेते हैं उसी से ताकत आ जाती है अरे बेटा ये तो तुम बहुत खराब करते हो बच्छड़ों में दया भाव ज्यादा होता है तुमको भूखा प्यासा देखकर वो थोड़ा दूध ज्यादा उगल देते होंगे ज्यादा झाग उगल देते होंगे ये भी ठीक नहीं है गुरुजी अब ये गलती भी नहीं करेंगे अब सब खाना पीना बंद करवा दिया चेला का एक दिन उन्होंने कहा शिष्यों, शिष्य उपमन नहीं आया कहाँ गया बोले गुरुजी जी आप गैया चराने भेजते पता नहीं क्या हो गया नहीं आया चले खोजें महाराज उसको भूख लगी और भूख में उसने आंकड़े के पत्ता खा लिए भोला भाला शिष्य भूख के कारण विशेले पत्ते खाए और पत्ता खाते ही आंख फूट गई आंख ज्योति नेत्र ज्योति चले जाने सुबह कुआं में गिर गया महर्षि आयोध धम ने कहा बेटा उपमनियु कहाँ हो उसने कहा महाराज कूपे में थी मैं कुए में गिर गया हूँ बोले बेटा कुएं में कैसे गिर गए उसने सारी बात बताई तब उन्होंने कहा बेटा धन्य है तुमने अंधा होना स्वीकार कर लिया पर गुरुजी की इतनी कठोर परीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी से विमुख नहीं हुए उनकी आज्ञा पालन से विमुख नहीं हुए तुमने हमारे हृदय को जीत लिया मैं तुम्हें अश्विनी कुमारों के ऋचाओं का उपदेश कर रहा हूँ अश्विनी कुमार के मंत्रों का उपदेश किया और कहा देव वैद्य है इन ऋचाओं से अश्विनी कुमार सूक्त के द्वारा देव वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनी कुमारों की स्तुति की और अश्वि कुमार कुए में ही प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर करके कहा कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हारी गो सेवा से ही अत्यंत प्रसन्न हैं इसलिए तुम प्रसन्न होकर के हमसे कुछ मांग लो अश्विनी कुमारों ने उपमन्यू के कहा कि दिन और रात यही तीन सौ साठ दुढारू गाय हैं संवत्तर रूपी बचड़ा है उसको ये पुष्ट करती हैं और ये बचड़ा सबका उपवादक और संहारक है जिज्ञासु पुरुष इसको निमित्त बना करके के से विभिन्न प्रकार के फल देने वाली शास्त्र रूप क्रियाओं का दोहन करते हैं और तत्व ज्ञान की इच्छा करते हैं इनको इन गायों को दोहने वाले अश्विनी कुमार ही है इस प्रकार ऐसी अश्विनी कुमारों की स्तुति किया अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा ये पुआ है प्रीतऊ शानी मिति ये पुआ है हम प्रसन्न हैं खा लो सुमन ने कहा आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है पर गुरुजी जी हे अश्विनी कुमारों हमारे गुरुजी की आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक हम पुआ नहीं खाएंगे वो कह रहे थे इसमें दवाई है खा लेने ऐसी तुम्हारी मित्र ज्योति आ जाएगी तुम्हें सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त हो जाएगी तुम्हें दिव्य ज्ञान हो जाएगा बोले जो कुछ होए चाहे न होए बिना गुरुजी जी प्यार जाके मैं पुआ नहीं खा सकता तब बोले एक समय ऐसा था कि तुम्हारे गुरुजी ने ही हमारी स्तुति की थी हमने प्रसन्न होकर उनको भी पुआ दिया था तब तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछे बिना खा लिया था तो जब तुम्हारे गुरुजी अपने गुरुजी से पूछे बिना खा सकते हैं, तब तो तुम क्यों नहीं खा सकते तुम भी खा लो बिना गुरुजी से पूछे धन्य है उपमन्यु ने कहा हमारे गुरुजी ने हमसे जो कहा है वह हमें करना चाहिए गुरुजी जो करते हैं वह हमें नहीं करना चाहिए समर्थ पुरुषों की क्रिया का अंतरण नहीं करना चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए इसलिए दादा गुरु की बात सुनाकर आप हमको कैसे बिना गुरुजी से पूछे पुआ खा लो तो हम अंधे रहना स्वीकार है मृत्यु हो जाए ये स्वीकार है लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कुछ करें ये हमें स्वीकार नहीं है अब तो महाराज गुरुजी जी ही सुन रहे थे इन बातों को गुरुजी जी प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं तुम्हारे गुरुजी के दांत काले पड़ गए हैं कोई बीमारी हो जाती दांत काले हो जाते हैं इसका मतलब नहीं कि गुरुजी जी भूख खाते थे, थे। क्योंकि वेद में लिखा है शुक्ल दंता ब्राह्मण ब्राह्मण शुक्ल दंत होते हैं ब्राह्मण को साधु को कभी तम्बाकू नहीं खानी चाहिए बीड़ी गांजा तम्बाकू व्यसन नहीं करना चाहिए वेद भगवान इसके लिए मना कर रहे हैं शास्त्रों में लिखा है तम्बाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण अथवा साधु को दान देने वाला भी नरक गामी होता है शास्त्रों में लिखा है गाय के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति वही है इसलिए तम्बाकू भक्षण गो गोमांस भक्षण के तुल्य है इसलिए किसी भी अवस्था में मृत्यु स्वीकार कर ले पर तंबाकू खाना स्वीकार न करे व्यसन करने वाले व्यक्ति के दांत काले हो जाते हैं साधक को व्यसन रहित होना चाहिए तो तुम्हारे गुरु जी के तो बीमारी से दाँत काले हो गए कोई व्यसन तो करते नहीं पर हम बड़े प्रसन्न है तुम्हारे गुरुजी के दांत सोने के हो जाएंगे स्वर्ण में दांत हो जाएंगे तुम्हारे गुरुजी के अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया और तुम्हारी आखे ठीक हो जायेंगी तुम कल्याण के भागी बनोगे महाराज कुआ नहीं खाया बिना कुआ खाए ठीक हो गए आकर के चरणों में प्रणाम किया गुरु ने हृदय से लगाया और कहा सर्वे वेदा प्रतिभाष्यंती सर्वांश धर्म इस ऐसा तस्यापि परीक्षोपम हो बेटा संपूर्ण वेद और संपूर्ण धर्म शास्त्र तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए उपमन्यु भी कृतार्थ होकर चले गए और हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी जी एक कथा और सुनाते थे बोले उपमन्यु उपमन्यु को उनके गुरुजी का भगवान शिव का आशीर्वाद है उपमन्यु गोत्री ब्राह्मण उन्हें मंत्र सिद्धि जल्दी होगी तो गुरुजी कई बार कोई विशिष्ट अनुष्ठान होता तो वो ध्यान रखते थे किसका उपमन्यु गोत्र है उन ब्राह्मणों का अनुष्ठान पक्का उनको कहते भाई देखो ये जरूरी काम है उसे से ये संकल्प पढ़कर के इतने दिन जब कर दो तो कहते थे उपमन्यु गोत्र का ब्राह्मण किसी को मंत्रोपदेश कर दे उसे भी मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाती ये है गुरु निष्ठा का प्रभाव ये है गुरु भक्ति का प्रभाव एक और शिष्य थे उनका नाम था वेद उनको कहा कि हे वेद तुम गीर्घकाल तक हमारे घर में निवास रहो निवास करो और घर का चौका बर्तन टहल यही सब तुम्हारा काम है इसी से तुम्हारा कल्याण होगा ऐसा कहकर बहुत समय तक वह सेवा करता रहा भूख प्यास सर्दी गर्मी का कष्ट सहन करता हुआ वेद सेवा करता रहा और गुरुजी पूर्ण संतुष्ट हो गए एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखें, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए वेद से कहा कि तुम अब समावर्तन संस्कार पूर्वक अपने घर जाओ वेद गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गए ग्रह शास्त्र में प्रवेश किया और उस समय आचार्य वेद के पास भी तीन शिष्य रहते थे किंतु वेद काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे क्यों नहीं देते थे वेद अपने शिष्यों को सेवा का उपदेश क्यों नहीं देते थे क्योंकि उनको पता था कि कितना क्लेश हमने सहन किया तो ये दूसरे बिचारे बालको क्लेश सहन न करना पड़े एक समय की बात है ब्रह्मवेत्ता वेदता आचार्य वेद के पास जन्मेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियो ने उनका वर्णन किया और एक दिन की बात है वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उज्जयत होकर उत्तंक नामक शिष्य से कहा बेटा तुम अग्निहोत्र की रक्षा करो हमारे घर में निवास करो और जिस वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति कर देना यही मेरी इच्छा है ऐसा कहकर गुरु जी चले गए और ये घर में सेवा करने लगे अग्निहोत्र की गुरुजी के अग्निहोत्र में आहुति आदि देखकर अग्निहोत्र की रक्षा करने लगे देखो बहुत ध्यान से सुने कथा बड़ी रहस्यमय है परीक्षा कितनी कठिन होती है वेद आचार्य महर्षि वेद तो गए थे बार और शिष्य सेवा कर रहे थे और ये कहते गए थे कि हमारे अभाव में जो भी घर में काम है तो मेरे स्थान पर सब काम करोगे घर में आश्रम में कोई कमी का अनुभव नहीं होने दे गुरु माता स्नान करके शुद्ध हुई रज स्नान करके शुद्ध हुई और उन्होंने कहा कि बेटा अब ऐसा कोई कार्य करो जिससे हमारा यह समय निष्फल में चला जाए यह सुनकर के उत्तंक ने कहा जो शिष्य उत्तंक थे उन्होंने कहा उपाध्याय सं्यम की गुरु माता मेरे गुरुजी ने मुझे शास्त्र विहित कर्म करने की आज्ञा दी है अशास्त्रीय कर्म करने की आज्ञा मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं दी है इसलिए मैं जो ब्रह्मचारी के योग्य कृत्य नहीं है वह मैं नहीं कर सकता ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम करके वह रोने लग गया बोले माताजी आप ऐसी आज्ञा न दें माता तो परीक्षा ले रही थी माता प्रसन्न हो गई हृदय से आशीर्वाद दिया और महर्षि वेद के आने पर उन्होंने बताया तुम्हारा बड़ा सदाचारी है सब बड़े प्रसन्न हो गए बिला बोले बेटा उत्तंक तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है मैं बहुत प्रसन्न हूँ जाओ अब तुम घर में चले जाओ संपूर्ण वेदों का ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाए अब तो महाराज वह उत्तंक बोला महाराज जब तक मैं गुरुदक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए तुम ज्यादा कहते हो तो उपाध्यान उपाध्यान प्रक्ष अपनी गुरु माता ऐसी जाकर पूछ लो उत्तंक ने गुरु माता ऐसी पूछा उन्होंने तो कहा महारानी कि राजा पौष्य के यहाँ उनकी जो पत्नी है उनके कुंडल हमें चाहिए वो कुंडल ले आओ उन कुंडलों से था महारानी कर रही थी और उत्तं वहाँ चला गया और जाकर के उसने राजा वहाँ जाकर के एक विशालकाय पुरुष को देखा उस पुरुष ने कहा उत्तं किस बैल का गोबर खा लो पर उत्तंक ने उस पुरुष के कहने से उस गोबर का भक्षण कर लिया और बिना आसमन किए वहां से वह चल दिया जहां राजा पवुष थे उन्होंने उत्तंक को प्रणाम किया कहा ब्रह्मचारी आप कैसे आए हैं बोले हम अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा में आपकी महारानी के कुंडल देना चाहते हैं आप अपनी महारानी के कुंडल हमको दे दीजिए बोले आप अंतपुर में चले जाए ऋषियों का ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध नहीं है आप मांगला में महारानी बड़ी भक्तिमती धर्मवती है वो महाराज वहाँ गया उत्तंक, उसे दासियों का दर्शन हुआ महारानी का दर्शन ही नहीं हुआ लौटकर उसने कहा महाराज वहाँ तो दासिया है रानी साहिबा नहीं है रानी वहाँ नहीं है महाराज पौष ने कहा ब्रह्मचारिण उक मेरी धर्म परम पतिव्रता है किसी अशुद्ध व्यक्ति को उसका दर्शन नहीं होता तुम्हारे शौचाचार में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी आ गई होगी इसलिए तुम्हें उस महासती नारी का दर्शन नहीं हुआ अरे यहाँ ठीक है पुरुषों को मिला था कहता था ब्रह्मचारी इस बैल का गोबर खा लो तुम्हारा कल्याण होगा मैंने बात मानकर खा लिया पानी खानी बिना आसमन के लिए आसमन के चला आया तुरंत ब्रह्मचारी ने आसमन प्राणायाम किया रानी का दर्शन हो गया ध्यान दें इस कथा का प्रयोजन ये है सती नारी इतनी पवित्र होती हैं कि ब्रह्मचारी उत्तम उत्तंक जैसा वेदज्ञ पुरुष भी यदि अशुद्ध हो जाए तो उनका दर्शन नहीं कर सकता इतनी पवित्र होती हैं भारतवर्ष की सती नारिया जो लोग अपने जीवन में आचार विचार को कोई स्थान नहीं देते हैं चाहे जो खा लेना चाहे जहाँ खा लेना चाहे जिसको छू लेना चाहे जो कर लेना जिन्हें शौचाचार का ज्ञान नहीं है और वे कहते हैं अरे भगवान तो केवल प्रेम से ही रीत जाते हम तो प्रेम कोई मानते प्रेम कोई जानते और भगवान की प्राप्ति चाहते हैं आचार विचार बिल्कुल नहीं मानते पवित्रता जीवन में रखते नहीं स्वभाव में स्टील में आचरण में पवित्रता नहीं रखते ऐसे लोगों को कभी भगवान की प्राप्ति होती एक सती नारी का दर्शन इतनी से अशुद्धि के कारण नहीं हुआ तो परमात्मा का दर्शन जो सर्वथा सदाचार सुने होने भगवान का दर्शन होगा इसलिए सदा पवित्र हो अपने आसन को अत्यंत पवित्र रखो रात्रि में कहीं अपवित्रता का भ्रम भी हो जाए तो स्नान करके सो मिट्टी से शुद्धि करो जल से शुद्धि करो जर्थ में किसी का अशुद्ध वस्तु का सेवन मत करो ये सब बातें शास्त्र में इसलिए कही गई हैं। अब तो महाराज वो लेकर के चल पड़ा तक्षक नाग ने वो कुंडल हर लिए और वो नागलोक में चला गया तब आपने क्रोध करके डंडा से उसको छेदा और एक अश्व मिला उस अश्व ने कहा मेरे अपान मार्ग में तुम फूक मारो उससे तुम्हारी विजय होगी जैसे ही फूक मारी भयंकर अग्नि उस अश्व के शरीर से निकली नागलोक जलने लग गया नाग शरण में आये और कुंडल अर्पित कर दिए कुंडल लेकर के उसने अपने गुरु माता को दिया और गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हो गए कहा बेटा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमने यह दिया है इससे हम अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं तुम्हारे हृदय में संपूर्ण वेद प्रकाशित तो हो जाए इस प्रकार से उसे आश्वासन दिया है जो वृषभ मिला था ना वो ऐरावत था और जो पुरुष थे वो इंद्र थे उन्होंने कहा कि ये गोमय को ग्रहण किया वो गोमय नहीं था वो अमृत था अमृत का उपभोग करोगे तभी नागलोक में नाग तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं कष्ट देने में समर्थ नहीं होंगे और जो गु...